हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे नमो विष्णुपदा कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते दौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशातरिणे ओ नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय ओ नमो भगवते वासुदेवाय तो चलिए पहले आंखें मूंद लीजिए सीधे पहुंचिए पट खुले हैं राधा गोविंद देव जी खड़े हैं दर्शन देने को चरणों से प्रारंभ करिए ऊपर चलिए बांसुरी के दर्शन करिए फिर भगवान के मुखारविंद के दर्शन करिए इसी तरीके से राधा रानी के चरणों से प्रारंभ हुई है, और उनके भी बुखारविंद के दर्शन करिए फिर जोगल जोड़ी के जो दर्शन करिए विशाखा ललिता जी के दर्शन करिए गौरंग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का पर्च विग्रह वहाँ है उनके भी दर्शन करिए पुरुष वर्ग दंडवत प्रणाम कीजिए और माताएं अर्ध प्रणाम मतलब घुटने पर माथा नीचे टेकिए और भगवान से प्रार्थना करिए हे राधा गोविंद देव हे शिशि गौरणिताई हे शिल प्रभुपाद हे समस्त भक्तवृंद हम पर कृपा करें कि हम जो ये सात क्षत्रिय भगवदगीता सुनने आए हैं इसके चौथे दिन हम इस सत्संग से पूर्ण लाभ उठा सकें जो कि है आपके चरणों में शुद्ध अनन्य भक्ति चलिए वापस आ जाइए बहुत बहुत धन्यवाद तो हम आप सबका ये सात दिवसीय भगवदगीता सप्ताह के अंदर चौथे दिन स्वागत करते हैं और प्रारंभ करते हैं तो कल जरा हमने इस जो विश्राम लिया था वो लिया था कि भगवद गीता के अंदर पांच सत्यों के बारे में चर्चा है और हकीकत में कोई भी ज्ञान इन पांच से बाहर नहीं है वो पांच सत्य हैं पहला भगवान दूसरा जीव तीसरा प्रकृति चौथा काल पांचवा कर्म फिर दोहरा रहा हूं भगवान जीव प्रकृति काल और कर्म याद कर लीजिए इसको मेरे साथ बोलिए पहला भगवान दूसरा जीव तीसरा प्रकृति बोलिए प्रकृति चौथा काल पांचवा कर्म तो ये पांच हैं सारे वेद इन्हीं पांच पे चर्चा करते हैं इससे बाहर कोई विषय नहीं है और गीता सारे वेदों का सार है बता चुके हैं आदिशंकराचार्य जी ने भी इस बात को माना स्थापित किया उदाहरण देते हुए कि अगर वेद गाए हैं तो दूध जो है वो गीता है तो अब आगे चलते हैं यह बताते हुए कि ये पांच जो सत्य हैं इनके साथ पूरा ज्ञान तीन में विभाजित किया गया है संबंध ज्ञान अभिदेय और प्रयोजन संबंध का मतलब जीव से आप आत्मा भी कहते हैं आत्मा मैं, प्रकृति और इन दोनों के स्वामी ये तीन क्या हैं और इनका आपस में संबंध क्या है यही जानने को वेद ने बताया है कि ज्ञान है बाकी को अज्ञान बताया है इसी तीन को जानने को वेद ने कहा है विद्या बाकी को कहा है अविद्या तो ये संबंध ज्ञान उसके बाद अगला आता है प्रयोजन प्रयोजन लक्ष्य लक्ष्य है कृष्ण प्रेम ध्यान रखिएगा भगवान को देखने से भगवान को जानने से भी लाभ नहीं होगा जब तक कि आप भगवान से प्रेम नहीं करते ज्ञानी बहुत जानते हैं परंतु वहीं रह जाते हैं योगी ध्यान में देख भी लेते हैं प्रेर भी वहीं रह जाते हैं भक्त को भगवत गीता श्रेष्ठ बताती है क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते हैं ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता ज्ञान तो सिर्फ दिशा दिखाने के लिए होता है इसलिए वेदों को दूसरा नाम दिया गया है मां मां का काम है पिता तक लेकर जाना तो वेदों क्या बताया गया जैसे ज्ञान मुझे यहां से छोटी चौपड़ जाना है तो छोटी चौपड़ जाके पहुंच के ये ज्ञान खत्म पहुंच गए तो ज्ञान लक्ष्य नहीं है सिर्फ एक जरिया है और प्राप्त कर लो और लक्ष्य तक ना पहुंचो तो ज्ञान बेकार है तो प्रयोजन बताया गया है भागवत तो बताता है पांचवा पुरुषार्थ आप लोगों ने चार पुरुषार्थ सुने हैं बोलते पंचम कहां से आ गया धर्म अर्थ काम मोक्ष फिर मोक्ष के बाद क्या बड़े बड़े सन्यासियों से नाम नहीं लूंगा बड़े बड़े ऋषिकेश में उनका बहुत बड़ा आश्रम है जो अक्लमंद होंगे समझ जाएंगे उनसे उनके शिष्य ने पूछा कि मोक्ष के बाद क्या बस दही तो बोलते तभी तो खाऊंगा तो फिर मोक्ष चक्र में क्यों पड़ू जवाब नहीं दे सके प्रभु जी जवाब नहीं दे सके कि मुक्ति के बाद क्या अरे भैया मुक्ति के बाद तू खत्म हो जाएगा अच्छा कमाल है फिर ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए मुझे चर्चा करूंगा आज थोड़ी सी परंतु तो जब कर्म के ऊपर चर्चा करूंगा तो इसके ऊपर मैं और व्याख्या करूंगा तो अब प्रारंभ करते हैं हमने पहला बोला भगवान परंतु मजे की बात है भगवदगीता भगवान से शुरू नहीं करती भगवान भगवान किससे शुरू करते हैं जीव से किससे शुरू करते हैं प्रभु जी दूसरा अध्याय जिसने पढ़ा हो गीता तो भगवान शुरू करते हैं आत्मा से जीव से क्यों चलिए आपसे एक प्रश्न करता हूं मुझे फटाफट जवाब दीजिएगा तो फटाफट आगे चलेंगे अज्ञानता की हद क्या होती है भौतिक जगत में लीजिए चलिए अध्यात्म को छोड़िए मैं भौतिक की जगत में बताता हूं अज्ञानता की हद क्या होती है नहीं माया को छोड़ दिया मैं मैं भौतिक की बात कर रहा प्रभु जी मूर्खता पे बैठे उसी को काट रहा है अज्ञानता अच्छा यह हद होती है क्यों करता है ऐसा वो तो है? मूर्ख है मूर्खता की हद क्या है बहुत सही पागल व्यक्ति ही भौतिकता की अज्ञानता का हद है क्योंकि वो अपने आप को भूल गया है समझो आप इस बात को पागल व्यक्ति ही भौतिक जगत में अज्ञानता की हद है क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप को भूल गया है अज्ञानता इससे बड़ी क्या हो सकती है कि व्यक्ति अपने आप को ही भूल जाए इससे बड़ी अज्ञानता नहीं है ध्यान रखिएगा इससे बड़ी अज्ञानता नहीं है लकड़ी बैठ उस पर बैठकर भी डाल काटना बड़ी अज्ञानता नहीं है उससे भी बड़ी अज्ञानता है कि भूल ही गया कि मैं कौन हूं और जो ऐसा भूल जाता है उसको आपने बोली दिया क्या कहलाता है वो अब मैंने नहीं बोला तो तो हम तो हम तो आपसे उत्त, आपके उत्तर पे आगे चल रहे हैं प्रभु जी नहीं साक्षी हैं सब आप लोग सब इस बात के साक्षी हैं और बात सही है बिल्कुल सही है अब पागल व्यक्ति को आप कितनी भी श्रेष्ठ वस्तु बताओ वो कभी समझ सकता है नहीं समझ सकता अब एक कदम आगे चल भगवान ने पहला शुरुआत किससे करी गीता की शुरुआत किससे करी पहले तो डांट मार कर क्योंकि अर्जुन ने क्या कहा शिष्यस्ते हम शादी माम प्रपणम मैं आपका शरणागत शिष्य हूं भगवान ने कहा बेटा फिर तो इमीजिएटली पह पहली पहली चीज ये पंडित पूर्ण वचन बोलते हुए ऐसी चीजों के लिए शोक करना है जो शोक करने योग्य नहीं है सीधा शुरुआती ये कर दी उन्होंने तो गुरु जो हाथ फेरे ध्यान रखिएगा तीन लोगों को गुस्सा करना अलाउड है हां ये मत सोचना कई बार होते हैं और साधुओं के गुस्सा करते हो ध्यान रखना तीन लोगों को कहा है कि गुस्सा करना चाहिए राजा को माता पिता को और गुरु को क्योंकि अगर वो अपने पे आश्रित व्यक्तियों पे गुस्सा नहीं करेगा तो बिगड़ जाएंगे इसलिए शास्त्र बताते हैं दो प्रकार के रोष होते हैं रोष का मतलब गुस्सा एक धर्म रोष और एक काम रोष काम रोष वो रोष है जो कि अपनी इंद्रियों का जब तृप्ति नहीं होती जिसमें मन भी है जब अपनी इच्छा पूर्ति नहीं होती तब गुस्सा आता है उसको काम रोष कहते हैं उसको बोला जाता है गलत गंदा नहीं होना चाहिए और दूसरे को बोला गया धर्म रोष जब हम जब देखते हैं व्यक्ति अपना पथ भटक जाता है और भगवान को छोड़कर बाकी चीजों में लगता है तो उसके ऊपर जब आप रोष करते हो उसको धर्म रोष कहा गया है तो इन तीनों को हम लोग ज्यादातर बोलते हैं साधु को गुस्सा नहीं आना चाहिए नहीं जी नहीं किसने कह दिया गुरु को बताया गया है जैसे कुम्हार होता है ना कुम्हार मटका कैसे बनाता है हाथ फेर फेर के या मार के भी हाँ अगर मारेगा नहीं तब उसके अंदर आकार नहीं मिलेगा और सिर्फ हाथ फेरता रहेगा तो भी आकार नहीं मिलेगा तो हाथ भी फेरे और मारे भी समझे समझे आप इसलिए आजकल कानून निकाल दिया कि गुरु शिष्यों पे गुस्सा ही नहीं कर सकता करेगा तो कोर्ट अंदर जेल में मूर्खों का समाज अभी सिद्ध करूंगा मूर्ख भी नहीं जो प्रभु जी ने कहा था ना महामूर्ख पागल पागलों का समाज है स्वीडन में हुआ था ये शुरू आज से बीस बाईस साल पहले चार साल का बच्चा भी जाकर रह, उसके माता पिता उसको मार दें तो जाके रिपोर्ट लिखवा दे अगर पुलिस स्टेशन के दे तो माता पिता अंदर हाँ कामरोष के कारण करता है तो फिर वो गुरु बनने योग्य नहीं है वो माता पिता बनने योग्य नहीं है और वो राजा बनने योग्य नहीं है ये तीनों पदवियां हैं इस पर बैठने के लिए आपके अंदर वो गुण होने चाहिए तो पहली चीज क्या भगवान ने शुरू करी के अर्जुन ने भगवान से जब प्रश्न किया तभी भगवान ने उसकी नैया अपने हाथ में ली और प्रश्न करने से नहीं प्रश्न तो उसने कर दिया था कि श्रेष्ठकर वस्तु बताओ परंतु समझ गया भगवान नहीं बताएंगे क्योंकि आप चलते फिरते को थोड़ी बताओगे जानते हो व्यक्ति टाइम वेस्ट करने आया है हमारे साथ भी होते हैं कई बार सालों व्यक्ति प्रश्न करने आता रहता है परंतु उस प्रश्न में कभी अमल नहीं करता तो अगली बार क्या करते हैं जो प्रश्न करने आता है तो उसे सीधा कहते हैं पहले जो पहले बोला था वो कर उसके बाद प्रश्न करी टाइम वेस्ट कर मत कर तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा अपना कर रहा है तो अपना टाइम वेस्ट करो तो इसीलिए भगवान ने सीधा बागडोर संभाली और पहले गुस्सा किया पहले ही गुस्सा किया डाटा कि समझ तू जो कर रहा है गलत कर रहा है और किसे शुरू किया फिर हम जा तू ना नमने जना दीपा कि हे अर्जुन कभी ऐसा समय नहीं था जब तू नहीं था मैं नहीं था और ये राजा नहीं थे और आगे भी कभी कोई ऐसा समय नहीं आएगा जब मैं नहीं हूंगा तू नहीं होगा और ये राजा नहीं होंगे तो आत्मा के बारे में चर्चा करी परंतु प्रभु जी पहली चीज हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि आत्मा को समझें क्यों समझें क्योंकि अब मैं आपके सामने एक वाक्य बोल रहा हूं जिस वाक्य को अगले एक डेढ़ घंटे में मैं सिद्ध करने की कोशिश करूंगा आपके सामने आपको बताया था तर्क के द्वारा सामान्य ज्ञान के द्वारा और विज्ञान के द्वारा कि आत्मा है आत्मा है क्यों जरूरी है समझिए जो व्यक्ति अपनी पहचान भूल गया होता है उसको पागल कहते हैं और पागल व्यक्ति को कभी कुछ समझाया नहीं जा सकता इसी तरीके से जब तक हम ये नहीं जानते कि मैं आत्मा हूं हम सब पागल हैं वो मुझसे अनुरोध करते दृष्टान दे दीजिए क्योंकि मैं एक जिंदगी में एक ही बार गया हूं पागल खाने में पागल बन के नहीं मेरे जितने मेरे क्लास फेलो काफी जो हैं वो डॉक्टर बने स्कूल के अंदर जो थे उनमें से एक की पोस्टिंग पागल खाने में हुई आगरा के तो आगरा और बरेली का पागल खाना तो मशहूर था मशहूर था तो मैंने कहा भाई मुझे एक बार बता दो तो देखना चाहता हूं अंदर से क्या है तो अंदर ले गए न आजा अंदर चला गया एक कमरा था एक कमरे के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ था एक चरपाई थी उसके ऊपर एक और चरपाई लगा रखी थी उसके ऊपर वो बैठा हुआ था और उसके सामने पंद्रह बीस पागल बैठे हुए थे जैसे मैं अंदर कमरे के अंदर घुसा बुधाए प्रणाम कर तो मैंने उसको प्रणाम किया तो जानते हो क्यों प्रणाम किया न, नहीं नहीं जानते मैं दुनिया का राजा हूं और तुम मेरी प्रजा हो तो प्रजा का काम क्या है राजा को और ये क्या परफेक्ट बोला प्रभु जी एकदम सही बोला है फिर मैं जाने लगा वो किधर जाता है मैंने कहा आपका काम बताया था ना आपने वो करने जा रहा हूँ अच्छा अच्छा मैंने कोई काम बात तुम्हें ना मैंने कहा जो छूटो कैसे तो फिर जैसे ही निकले ना वो इधर आओ उधर अपना कान लाओ तो मैंने डॉक्टर खड़ा था मैं क्योंकि बाहर पहुँच चुका था ऑलमोस्ट मैंने कहा ये काट वाट तो नहीं लेगा बोलते नहीं ऐसा पागल नहीं है काटता वाटता नहीं है तो जी मैं उसके पास गया बताऊँ क्या बोलता है जो लोग आप लोग भी बोलते हो यही बात इधर आओ इन सफेद कोट वालों से बच के रहना ये सारे पागल हैं पागल डॉक्टर को कह रहा है कि डॉक्टर पागल है साधु का दूसरा नाम है डॉक्टर जब व्यक्ति साधु बन जाता है तो क्या बोलते हैं पागल हो गया अबे पागल वो नहीं हो गया तुम हो पागल वो नहीं हो गया क्योंकि अपनी पहचान ही नहीं जानते अपनी पहचान ही नहीं जानते चलिए सिद्ध करता हूं अब मैं आपके सामने देखिए बीमारी पता लग जाए ना प्रभु जी और मान लो तो उस बीमारी को हल करना आसान हो जाता है तुम्हारा पहली बीमारी जो अर्जुन को लगी थी वो भी, अर्जुन भी पागल हो गया था हम भी पागल हैं परंतु तो एक अध्याय समझने से उसका पागलपन तो दूर हो गया था सिर्फ दूसरे अध्याय के अंदर भगवान ने उसका पागलपन दूर कर दिया उसको मुश्किल से दूसरा अध्याय मुश्किल से तीन चार मिनट के अंदर बोल दिया था भगवान ने उसको बोलने के लिए उनको समझने के लिए चार मिनट लगे हमें कई बार चार अरब खरब जन्म लग जाते हैं ये समझने के लिए क्योंकि हम समझना नहीं चाहते ध्यान रखिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं इसको आप में से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता परंतु आप ना मानना चाहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता पहली चीज आत्मा है क्या आत्मा को बताया गया है हमने पहली बार शुरू की थी ना बुरु जी आध्यात्मिक ज्ञान जो मैंने पहले दिन बताया था आध्यात्मिक ज्ञान दूसरा नाम क्या जीवन का ज्ञान को क्या कहते हैं जीवन के ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं और जीवन की चिंगारी को आत्मा कहते हैं जीवन की चिंगारी को जैसे आग की चिंगारी होती है उससे सारा कुछ फैलता है इसी तरीके से जीवन की चिंगारी को स्पार्क ऑफ लाइफ आप समझने की कोशिश करिए कॉमन सेंस सामान्य ज्ञान को भी विज्ञान के अंदर एक तकनीक मानी गई है ध्यान रखिएगा कॉमन सेंस को भी विज्ञान के अंदर उसको समझने के लिए एक तकनीक मानी गई है अब चलते हैं आगे सामान्य ज्ञान क्या जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या कहते हो चला गया क्या कहते हो प्रभु जी कौन चला गया जिसे जानता था वो तो यहां पढ़ा है जिसे जानते थे वो तो यहां पढ़ा है तो चला कौन गया अंग्रेजी में कहते हैं पास्ट अवे क्या कहते हैं पास्ट अवे चला गया थोड़ी बुद्धि लगाई कभी कि चला कौन गया हकीकत में जो चला गया उसका तो कभी आपने जाना ही नहीं जिसे आप जानते थे और वो व्यक्ति जो चला गया वो भी अपने आप को जो समझता था वो वो था ही नहीं कौन है वो जो चला गया दूसरा इसको कहते हैं हम अंतरबोध से कैसे मैं कहता हूं यह मेरी करताल है ध्यान रोक सुनिएगा यह बहुत स्ट्रॉन्ग उदाहरण है मैं कहता हूं यह मेरी करताल है उसका मतलब मैं इस करता, करताल से पृथक हूं फिर दोहरा रहा हूं मैं कहता हूं यह मेरी करताल है उसका मतलब करताल और मैं दो पृथक वस्तु हैं ठीक अब मैं कहता हूं यह मेरा हाथ है उसका मतलब मैं हाथ नहीं यह मेरा हाथ है मैं इससे पृथक हूं यह मेरा सर है यह मेरी टांगे हैं यह मेरा शरीर है उसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं यह मेरा शरीर है अंग्रेजी में भी कहते हैं माई आम माई बॉडी आई बॉडी नहीं कहते प्रभु जी क्या कहते हैं माई बॉडी जो कहते हैं मेरी आत्मा गलत बोध क्योंकि शास्त्र कहते हैं माम का मतलब मेरा अहम का मतलब मैं अहम ब्रह्मास्मि मैं आत्मा हूं मेरी आत्मा नहीं होती प्रभु जी मेरी आत्मा नहीं है मेरा शरीर है मैं तो क्या हूं आत्मा हूं लैंग्वेज में भी लोगों ने यूज नहीं किया ऐसा प्रभु जी माई बॉडी कहा है आई बॉडी नहीं कहा मैं शरीर नहीं कहा मेरा शरीर कहा क्योंकि वो जानते थे कि हम शरीर नहीं हैं अब चलते हैं एक कदम और आगे कई बार प्रभु जी प्रभाव से चीजों को समझा जाता है किससे समझा जाता है प्रभाव से समझने को शरीर कैसे समझाता हूं आपको एक दिन पूरा बादल ढके हुए हैं और आप सुबह उठते हो और उठने के बाद सात बज जाते हैं साढ़े सात बज जाते हैं आप अपने बच्चे को बोलते हो बेटा उठ दिन हो गया तो बच्चा क्या है बड़ा स्मार्ट है क्या बोलता है सूर्य तो उगा ही नहीं सूर्य तो उगा नहीं परंतु पिता एक कदम आगे हैं बोलते हैं बेटा रोशनी कहां से आई मेरे सर से चमक रही है ये रोशनी जहां से आई सूर्य अगर ही नहीं हुआ होता तो रोशनी भी नहीं आती उसका मतलब सूर्य नजर नहीं आ रहा परंतु प्रभाव से पता लग रहा है कि बादलों के पीछे सूर्य है कहते हैं सिम्टम्स से कॉज पता लगता है डॉक्टर पहले क्या देखता है हा पहले क्या देखता है वो लक्षण देखता है और उन लक्षणों के द्वारा प्रभाव पे पहुंचता है इसी तरीके से प्रभु जी आपकी जानकारी के लिए आप विज्ञान विज्ञान करते हैं परंतु आज तक किसी ने परमाणु को नहीं देखा एटम को आज तक किसी ने नहीं देखा और पूरी विज्ञान उस पर स्थित है एटम को आज तक किसी ने नहीं देखा उसको कहते हैं एनर्जी पार्टिकल क्या कहते हैं प्रभु जी कि उसकी ऊर्जा से पता लगता है कि कोई चीज है हमें आज दिखाई नहीं दे रही कल दिखाई दे जाएगी तो अब शुरू में आत्मा को कैसे समझा जाए तो आत्मा की शक्ति है चेतना आत्मा की शक्ति है चेतना तो चेतना से समझा जा सकता है कि कहीं आत्मा है अभी आगे चर्चा करूंगा इसमें भगवदगीता में भगवान ने बताया है उदाहरण देकर उदाहरण दिया है भगवान ने जैसे सूर्य एक जगह पर स्थित होकर पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमान करता है ऐसी आत्मा हृदय मेंवास करके पूरे शरीर को चेतना से प्रकाशमान करती है अब आप जो विज्ञान के चक्कर में पढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ठीक है जी पुनर्जन्म जिन लोगों को पिछला पिछला जन्म याद था 1960 के अंदर एक पैसे वाले व्यक्ति ने अमेरिका में एक डॉक्टर को जो कि वर्जीनिया हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर था उसको उस टाइम दो मिलियन डॉलर दिए और बोला कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें तुम पूरे विश्व में इसके बारे में जानने की कोशिश करो जिन लोगों को अपना पिछला जन्म याद रहता है यह सच है या गलत उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर इन स्टीवनसन आप अभी भी वेबसाइट पर जा सकते हैं इस नाम को लेकर जो इंटरनेट करते हैं आज भी वेबसाइट है उन्होंने दो साल पहले उनकी डेथ हुई है उन्होंने इतना जबरदस्त रिसर्च किया इसके ऊपर कि आपकी जानकारी के लिए आज से तीस साल पहले सिर्फ पांच प्रतिशत अमरीकन विश्वास करते थे कि पुनर्जन्म होता है आज पैंसठ से ज्यादा विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म होता है और हमारे हिंदुस्तान में उल्टा चलता है तीस साल पहले 90 परसेंट विश्वास करते थे और आज हम बिल्कुल लल्लू प्रसाद चौधरी हैं टोटल हमारी यही हालत है आज की तारीख में कम करते हैं बहुत कम हो गए पहले से आज बच्च, किसी यंगस्टर से बात करिए आज युवा वर्ग कितना होगा इस हिंदुस्तान के अंदर मैं बुजुर्ग वर्ग की बात नहीं कर रहा वो तो चले गए हा मैं तो युवा वर्ग की बात कर रहा हूं तो युवा वर्ग में प्रचार करते हैं आई में करते हैं मेडिकल कॉलेज में करते हैं एमबीएस में करते हैं बहुत कम जब चर्चा करते हैं और जब इसका विश्लेषण करते हैं तब जाकर बोलते हैं हा ऐसा भी हो सकता है तो फिर हम कहते हैं कि इन साइंटिस्टों ने इन वैज्ञानिकों ने जिस बात पे इतनी करा है रिसर्च करी है कृपा करके उनकी तो पढ़िए आप तो हम आपके सामने दे रहे हैं डॉक्टर यीवनसन इन इन्होंने 3000 से ज्यादा केस स्टडी करी पूरी दुनिया के अंदर 1000 से ज्यादा कुछ केस थे जो कि गलत थे परंतु दो के करीब जो केस थे वो सही थे जिससे क्या सिद्ध हो गया के पुनर्जन्म है अगर पुनर्जन्म है तो उसका मतलब है कुछ चीज है जो इस जीवन से निकलकर दूसरे जीवन में जाती है हमारी गलती बताऊं क्या है हमारी भारतीय वासियों में हमारी गलती क्या हो गई प्रभु जी हमें ब्रिटिशर इतनी बुरी हालत में छोड़ गए हम पहले अपने वेदों पे आंख बंद करके विश्वास करते थे जब आज तक अगर कोई व्यक्ति कह मैंने बोल दिया ना यार तो क्या बोलते उसको क्या वेद वाक्य है क्या नहीं बोलते जवाब देते उसको तूने ऐसे बोल दिया ऐसे तरह वेद वाक्य हो कि उसका कोई काट ही नहीं है हकीकत में हमारा पहले जीवन वेद वाक्यों पर चला करता था उसके बाद ये ब्रिटिशर्स ने आके हमारे वेद वाक्यों के प्रति हमारी आस्था खत्म कर दी मैं कला को उदाहरण दे चुका हूं जब विज्ञान रो रहा था चिल्ला रहा था कि धरती चपट है और एक बिचारे गैली ने बोल दिया कि धरती गोल है तो उसको क्या करा मार दिया जला दिया उसको खत्म कर दिया और हमारे शास्त्र कहते थे भूगोल भू क्या है गोल है साइंस कहती थी आग के अंदर कोई भी जीव नहीं हो सकता हमारे शास्त्र कहते थे कि जीव जो है वो सर्वगा था मतलब कहीं भी हो सकता है आ, आग में भी रह सकता है जीव तब अब कहते हैं नई नई फायर बैक्टीरिया होते हैं क्या होते हैं प्रभु जी अरे मूर्ख पहले ही कर ले था रिसर्च कर रहा है सर्च हो चुकी है उसको रिसर्च कर रहा है कहते थे कोई जीव बच नहीं सकता जब ऑक्सीजन नहीं होगी परंतु तो टेटनस का बैक्टीरिया जो है वहां उगता है जहां ऑक्सीजन कम होती है तो ये हमारी गलती है तो इसमें बहुत किस्से हुए प्रभु जी समय मेरे पास है नहीं आपको मैंने साइड बता दी है खोलो मतलब वहां इतने ज्यादा किस्से हैं प्रभु जी कि आप शॉक्ड हो जाओगे आप विचार भी नहीं सो ऐसे किस्से तक बताएं उसने जहां की पिछले जन्म में व्यक्ति को गोली लगी थी जिसे वो मरा अगले जन्म में जो बर्थ मार्क कहते हैं ना उसको हिंदी में क्या कहते हैं बर्थ मार्क को जन्म निशान जो है उसी जगह था जहां गोली लगी उसने इतनी तक स्टडी करी है प्रभु जी परंतु ध्यान रखना अगर ये बात सिद्ध हो जाती है तो आधे बिजनेस फेल हो जाएंगे इसलिए बिजनेसमैन कभी चाहता ही नहीं कि ये बात आगे आए और न्यूज़पेपर वाले तो बिजनेसमैन को बिके हुए हैं मीडिया तो बिजनेसमैन से बिका हुआ है एक दिन पढ़ते हो सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ अगले दिन बोलते दो चार पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता एक दो पैग लोग पी लिया जाए तो हेल्थ के लिए नहीं तो माल अपना क्या है उसका नाम विजय मालिया माल क्या है माल हाँ विजय मालिया कटोरा लेके रोड पे आ जाएगा अगर वो ऐसे पैसे खिला के ऐसे काम नहीं कराता क्योंकि जानता है कि दो पैक पे कोई रह नहीं सकता कि दो पैक के बाद चार होंगे चार के बाद आठ फिर बोतल फिर क्या होगा नाला फिर किसी नाले में पड़ा होगा घर का बेड़ा घर कर चुका होगा बर्बाद कर दिया होगा उसने तो अगर आपको रियलिटी में पता लग गया ना विज्ञान में कितनी धांधलेबाजी है तो आप किताबें खोलना बंद कर दोगे सही बता रहा हूं मैं आपको आप सोचोगे ये हुआ क्या है ये है क्या सिर्फ एक स्टेटमेंट बोलकर छोड़ रहा हूं साइड पे चले जाके देखना अमेरिका में 60 परसेंट लोग नहीं मानते कि अमरीकन कभी चांद्रमा पे गए भी थे बोलते हैं दिस इज द बिगेस्ट होक्स प्लेड बाय साइंस ऑन द पीपल है अमेरिका के अंदर वहां किताबें निकल चुकी हैं इतनी सारी जिसमें बताया गया है कि चंद्रमा पे ये कभी नहीं गए उन्होंने मूर्ख बनाया है ये आज का विषय नहीं है हैं वेबसाइट पे चले जाइए नेवर वेंट टू द मून और देखिए अब दना दन। इतने ऐसे जबरदस्त उन्होंने पॉइंट्स बताएं हैं प्रभु जी जिसके कारण की आप भी एक बार कुछ सोचना शुरू कर दोगे गए थे कि नहीं गए थे और पहली किताब जब निकली थी बाहर तो नासा ने एक दिन के अंदर उसकी दो लाख कॉपियां एक साथ खरीद के जला दी थी अब ये सब कहाँ आता है आप तक हम तक कहाँ आता है प्रभु जी जो इसमें अंदर गहराई में घुसता है उसी को पता लगता है कि विज्ञान कितना मूर्ख बना रहा है विज्ञान तो सारा थ्योरियों से भरा है थ्योरी का मतलब जो अभी सिद्ध नहीं हुई ध्यान रखिएगा थ्योरी का एक ही मतलब है और साइंस में 99% थ्योरीज है और थ्योरी का मतलब अभी सिद्ध नहीं हुआ और हमारे शास्त्रों में जो वाक्य हैं वो थ्योरी नहीं है उनको कहते हैं लॉज ऑफ नेचर वो कन, कानून हैं वो सिद्ध हैं जो कहा गया जन्म मृत्यु जरा व्याधि निकलना पड़ेगा इसमें से तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये पुनर्जन्म के किस्से सच अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो कृपा करके इतना करिएगा मैं आपसे ये बाोध करता हूं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ क्या किया हमारे वेदों पे विश्वास हटा दिया और उसमें विश्वास दिला दिया जो कि हर तीसरे दिन बदलता है विज्ञान में हर तीसरे दिन नई थ्योरी आती है प्रभु जी उसमें हमारा विश्वास टिका दिया और हमारे को जिसमें सही चीज में विश्वास था उससे हटा दिया और दूसरा क्या किया कि तुम विज्ञान पे आंख बंद करके यकीन करो क्या करो प्रभुजी जो तुम वेद वाक्य कहते थे वो क्या करेंगे ना तो उसको मानेंगे ना रिजेक्ट करेंगे बोलेंगे इस पर मुझे काम करने दो देखने दो ये सही है कि गलत है आप में से कितने लोगों ने आज अपने जीवन में से कुछ हिस्सा निकाला है ये जानने के लिए कि इंडिया में भी रिसर्च हो रही है बीबीसी के ऊपर मैंने आज से कुछ काफी साल पहले मुझे किसी ने फोन किया कि प्रभु जी बीबीसी पे आज प्रोग्राम आने वाला है जिसके अंदर रीबर्थ के बारे में है और वो बैंगलोर के हॉस्पिटल ने उसपे वर्क किया है पूरा किस्सा दिखाया था प्रभु जी बीबीसी पर उन्होंने कि ये लोग जा रहे हैं तो बीबीसी के क्रू को बुला लिया था इन्होंने और उसके वो लड़की को सब कुछ याद था पहली बार जा रहे हैं उससे मिलने के लिए वो हो सकता था सही भी होता और गलत भी हो सकता था परंतु वो सही निकला दूसरी चीज इसको कहते हैं हिंदी में नहीं कह सकते कुछ प्रभु जी क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड से आया है वहां के विज्ञान से आया है इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस शरीर के बाहर निकल के अनुभव ओ बी उसका -E, नाम क्या है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आज टॉप हार्ट स्पेशलिस्ट वर्ल्ड के किताबें लिख रहे हैं जिसमें बता रहे हैं कि उनके कई पेशेंटो ने सारों कई पेशेंटों ने ओपन हार्ट सर्जरी उन्होंने करी है उन्होंने अपना पूरा ऑपरेशन बता दिया है बाद में कि तुमने क्या किया अगर नर्स ने गलत चीज हाथ में पकड़ाई है तो उन्होंने ये भी बता दिया कि तुमने ऑपरेशन के बीच में ऐसा हुआ जबकि यह आदमी टोटल एनेस्थीजिया में था मतलब टोटल बेहोश था क्योंकि ओपन हार्ट सर्जरी में कोई खुला आंखें तो होती नहीं हाँ डॉक्टर सबा किताबें आ गई तो किताबें आ गई जी वेस्ट के अंदर जो आदमी है जिन्होंने पहली किताब निकाली थी उसका नाम था डॉक्टर सबॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस हार्ट सर्जन्स ऑफ कनाडा कनाडा के टॉप हार्ट सर्जन्स एमरी स्कूल से हैं टॉप हार्ट सर्जन हैं कनाडा के और आज तो अमेरिका के अंदर और किताबें भी आ गई जहाँ इन्होंने केस हिस्ट्रीज तो इनसे पूछा गया तुम इतनी पुरानी हिस्ट्री केस क्यों दे रहे हो बोलते उस टाइम अगर हमने बोला होता तो हमें जूते मारते लोग हमारी डॉक्टरी डिग्री ले लेते आज लोगों का थोड़ा सा सोचना विचार बड़ी है परंतु यह नहीं बताया उन्होंने कि आत्मा निकल के बोल रही है बोलते हमें समझ नहीं आ रहा है इस आदमी ने बताया कैसे हमें समझ में नहीं आ रहा कि इस आदमी ने अपना पूरा ऑपरेशन बताया कैसे फिर एक टॉप का स्पोर्ट्स कार ड्राइवर एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद वो ऑलमोस्ट डेड ऑलमोस्ट डेड है जब उसको होश में वापिस लाया गया तो उसने सब बताया कैसे उसके शरीर को उठाया गया कैसे उसको स्ट्रेचर पे रखा गया कैसे ले जाते समय जब एंबुलेंस में डाले थे तो शरीर जो था वो स्लिप हो गया तो वैसे वापस कैसे चढ़ाया ये सब कुछ उसने बताया आप कहोगे बाप रे ये कहां कहां से निकाल के ला रहे हैं नहीं ये ऑलरेडी है जाइए आप अब वेब वेबसाइट में उल्टी सीधी चीजें देखने की जगह यह इंफॉर्मेशन लीजिए इससे समझिए और दूसरा एनडी वो भी कहां कहां से शब्द निकाल के ला रहे हो नियर डेथ एक्सपीरियंस हमें आई और इन सब में प्रचार करना पड़ता है प्रभु जी वहां जब तक हम उनको ठोस प्रूफ नहीं देंगे ऐसे जब तक वो बात नहीं करेंगे हमसे और हम मैं बता रहा हूं आपको मैं यहां आपको सत्संग करने के लिए आया हूं ये नॉर्मल सत्संग नहीं है प्रभु यहां की मैं सिर्फ आपको ठीक बोल के चला गया सात दिन आ रेगरी मैंने भजन गाए आपने खजन आँच लिए और घर चले गए बैसे के बैसे नहीं मैं इस मुठ से नहीं आया सत्संग बताया था मैं मैं भी इस मूड से आया हूँ क्या आपकी दृष्टि बदलू नहीं बदल रहा मैं आपको नहीं बदलूंगा आप जो काम कर रहे हो उसको नहीं बदलूंगा परंतु आपको आपको देखने का जीवन को देखने का नजरिया बदलूंगा और इसी उद्देश्य से जब भी मैं आपके सामने ये चीज़ें रख रहा हूं नियर डेथ एक्सपीरियंस नियर डेथ एक्सपीरियंस मतलब होता है कि शरीर त्याग दिया उसके बाद आप शरीर में आ गया और इसमें ज्यादातर देखा गया है कि सब लोग कहते हैं हम एक व्हाइट लाइट में से जा रहे हैं किसमें से जा रहे हैं व्हाइट लाइट में से जो आदमी शरीर त्याग के वापस आया उसे यात्रा उसका ऐसा लगा से एक व्हाइट लाइट के में से गया हूं। सफेद रोशनी में से गया हूं और हमारी गरुड़ प्राण कहती है 122 जब शरीर व्यक्ति त्यागता है उसके बाद 122 सुरंगें हैं कितनी 122 सुरंगें हैं और अपने कर्मों के अनुसार उनमें से एक सुरंग के अंदर लाइट आ जाती है तो आत्मा उसमें से निकल जाती है ये उसी आत्मा के साथ होता है जिसने पाप और पुण्य दोनों मिश्रित किए हैं जिसने पाप ज्यादा किया है उसको यमदूत लेने आते हैं और आपकी जानकारी के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर 80 प्रतिशत जो बुजुर्ग मरते हैं तो उनको कुत्ते नजर आते हैं और यमदूत नजर आते हैं और वो चिल्लाते हैं और नर्सेस कहती है अभी समय नहीं बताने का हमारे एक डिवोटी के बाप पिताजी के साथ हुआ तो उसने कहा कि इनको कुत्ते नजर आ रहे हैं तो बोलते हमारे खूब लोगों को नजर आते हैं और शास्त्र पढ़ते हैं कहा गया है कि यमदूत पहले उस व्यक्ति के पास दो कुत्ते भेजते हैं सूंघने के लिए मारना किसको है लेगने के लेके किसको जाना है परंतु जिसने पाप और पुण्य दोनों करे हुए हैं वो इस सफेद उसमें से जाता है नर्क या भक्त को नहीं, नहीं। भक्त के लिए तो फर्स्ट क्लास विमान आता है वैकुंठ से भक्त अलग अलग कैटेगरी है तो यह एनडी अब एक चीज और सुनिए हिप्नोटिज्म के बारे सुना हुआ आपने समोहन शक्ति एक्चुअली डॉक्टरी का एक पेशा है वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो इंडिया में भी अब आस्ते आस्ते आ रहा है इसमें क्या किया जाता है प्रभु जी की वो सम्मोहन करके आपको पिछले जीवन में ले जाते हैं और इतना पीछे ले जाते हैं कि पिछले जन्मों में ले जाते हैं बहुत पुराना वीडियो है जिसके अंदर कि ऑस्ट्रेलिया में ये सम्मोहन करने वाले डॉक्टरों ने एक औरत का सम्मोहन करके उसको रिग्रेशन कहते हैं उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं रिग्रेशन रिग्रेश मतलब पीछे ले जाना तो उसको पीछे ले गए तो पीछे ले जाने के बाद उस औरत ने जो ऑस्ट्रेलिया से कभी बाहर नहीं गई थी जिसको अंग्रेजी के सिवाय कुछ आता नहीं है उसने फ्रेंच में बात करना शुरू कर दिया भाषा है फ्रेंच उसमें बात करना शुरू कर दिया तो इन्होंने टेप रिकॉर्डर पर सब रख रखा था कि जो ये बोलेगी हम अंग्रेजी भी अगर तेज बोल गई तो हमें समझ नहीं आएगा बाद में क्या बोलेगी तो यह सारा नोट किया और उसके बाद जब यह वापिस होश स्कूल आया गया वापिस तो इससे पूछा गया तू कभी फ्रांस गई है बोलते हैं अरे पासपोर्ट ही नहीं है मैं ऑस्ट्रेलिया से बाहर नहीं गई कभी आपकी जानकारी के लिए ऐसा नहीं है कि सारे विदेशी घूमते हैं कई विदेशी हैं जो अपने घर से कभी बाहर अपने शहर से बाहर नहीं गए उनको इंटरेस्ट नहीं है बोलते हैं यार यही ठीक है अपने। तो नहीं गई तो इन लोगों ने क्या किया इसने कुछ शहरों का नाम बताया किस शहर का नाम बताया आपकी जानकारी के लिए बता दू मैं आपको कि यूरोप के अंदर ज्यादा चेंज नहीं आया है ढाई सौ तीन सौ साल के अंदर वहां ज्यादा चेंज नहीं आया है इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हमारे चेंज भी बहुत ज्यादा आता है तेज वहां इतना तेज नहीं आता ऑस्ट्रेलिया में जब उन्होंने ऑस्ट्रिया के अंदर जब उन्होंने एक मिलियन पॉपुलेशन क्रॉस करी थी तो उस दिन छुट्टी हुई थी और उसके बाद पिछले पंद्रह साल से पॉपुलेशन वही है एक व्यक्ति नहीं बढ़ा तो इसने कुछ शहर का नाम लिया और शहर इन्होंने क्या किया पैरिस फोन किया कि फ्रांस के अंदर क्या ऐसी कोई जगह है तब उन्होंने जब नक्शा देखा उन्हें ऐसी कोई जगह नहीं है तब इनके एक आदमी ने कहा रुको एक नट कई बार शहरों का नाम चेंज कर दिया जाता है इनको बोलो 200 साल पुराने मैप भी देखे डेढ़ साल पुराने सौ साल पुराने मैप ऐसे करके पीछे के मैप भी देखें जब दो सौ साल पुराना मैप देखा तो उसमें इस जगह का नाम था जो कि बदल गया था शॉर्ट में बता रहा हूं इसने काफी डिस्क्रिप्शन दी किस चर्च में इसकी शादी हुई थी वहां कैसे उसके घर के पास झरना बहता था ये सारा का सारा जब वहाँ गए तो झरना इन्होंने ढूंढ रहे झरना नहीं मिल रहा तो क्यों क्या हुआ था प्रभु जी झरने के ऊपर पूरा क्या आ गई थी पेड़ गिर गए थे सब कुछ हो गया तो झरना छिप गया था इसने बताया था कि चर्च के अंदर कहाँ दरवाजा है तो इन्होंने कहा दरवाजा वहां निकला ही नहीं चर्च तो था परंतु दरवाजा वहां नहीं था परन्तु फिर उन्होंने जब उसको ध्यान से देखा तो जाकर क्या होता है प्रभु जी दरवाजा अगर हो उसके ऊपर अगर आप ईंट लगा दो ना तो वो निशान रह जाता है वो निशान था एक उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ बहुत उदाहरण है ये सब चीजें सिद्ध करती हैं कि दूसरा जन्म है और दूसरा जन्म बोलते ये सिद्ध हो जाता है कि कोई चीज हमारे अंदर है जो निकलती है उसका मतलब ये सिद्ध हो जाता है कि मैं शरीर नहीं वो चीज हूं मैं शरीर नहीं वो चीज हूं और उसको देखिए आप अजय की बात वेद कहते हैं आत्मा कुरान कहती है रूह और बाइबल कहती है सोल एक ही चीज को तीन डिफरेंट नाम लैंग्वेज सिर्फ भाषा बदल गई है चीज वही है अब आप बारे उनमें कुरान में और बाइबल में तो नहीं है पुनर्जनम ज्यादा उसके ऊपर चर्चा नहीं कराया जाता कि कुरान में भी है कि ऐसे से गलत काम करेगा तो सूर बनेगा तो आज तक कभी चलते चलते किसी व्यक्ति को सूर बनते देखा है उसका मतलब बेटा कब बनेगा पुनर्जन्म है यह सिद्ध करता है कि अगर सूर बनेगा तो पुनर्जन्म है बाइबल के अंदर कहा गया जैसा बीज बोएगा वैसा तू काटेगा तो प्रभु जी सब में है परंतु चक्कर क्या है ये जो शास्त्र हैं है बताऊंगा आपको ये ये धर्म क्या है पहले तो आपको धर्म की परिभाषा बताऊंगा एक बार ये समझ जाइए ये तो ये आत्मा जो है ना प्रभु जी अब एक चीज समझ लीजिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है ये सारे मेजर धर्म दुनिया के सब बोलते हैं हम कोई नई चीज लेके नहीं आ रहे क्योंकि अब मैं आपके सामने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट रखने जा रहा हूं अगर हम नहीं मानते कि मैं आत्मा हूं अगर हम विज्ञान जो आज का विज्ञान है क्योंकि सारे वैज्ञानिक ऐसे नहीं है मैंने बता चुका हूं आपको आइंस्टाइन ने भी कहा था कि देखा इस दुनिया को देखकर यह यकीन करना महामूर्खता होगी ये कोई दिमाग इसके पीछे नहीं है इसको देख कर तो लगता है इसके पीछे बहुत श्रेष्ठ दिमाग है इसको देख के क्या लगता है इसके पीछे श्रेष्ठ दिमाग है दिमाग नहीं श्रेष्ठतम दिमाग आज पीछे एक्सपेरिमेंट हो रहा था ना ध्यानों का अगर आप लोगों ने पढ़ा हो पेपर में स्विट्जरलैंड के चावतर वो बना रहे थे एक टनल बनाया था उन्होंने हजारों लोग लगे थे तो मैं एक स्टूडेंट के सभा हो रही थी उसे पूछा मैंने मैंने कहा अगर ये लोग इस चीज को प्रूफ कर देते तो क्या सिद्ध होता कि भगवान है कि नहीं है तो कई नहीं भगवान नहीं है उसका मैंने कहा मूर्ख ये सोच आज उसको डुप्लीकेट करने के लिए इनको दो लाख आदमी चाहिए आज जो बन गया है उसको डुप्लीकेट करने के लिए दो लाख आदमी चाहिए तो उसका मतलब जिसने पहली बार बनाया होगा उसका क्या दिमाग होगा आज हम लोग जो भी कोशिश कर रहे हैं प्रभु जी डुप्लीकेट कर रहे हैं ओरिजिनल नहीं आज मृत्य शरीर से कुछ नहीं होता है प्रभु जी साइंटिस्ट कह रहा है मैंने इस और इसको मिलाकर यह कर दिया तो मृत्य व्यक्ति ने मिलाया जीवित ने तो उसका मतलब क्या सिद्ध होता है जीवन से जीवन आता है जड़ से जीवन नहीं आता जड़ से जीवन नहीं आता हमने रोबोट बना दिया बिल्कुल आदमी जैसा किसने बनाया मृत्य व्यक्ति ने जीवित व्यक्ति ने तो क्या से दो रहा है? कि जीवन से जीवन आता है मृत्यु से जीवन जड़ से जीवन नहीं आया करता यह आपके अंदर जो खून बह रहा है ये केमिकल है ना प्रभु जी ये कब तक बहता है जब तक आत्मा शरीर के अंदर है जैसे आत्मा शरीर को त्याग देती है क्या होता है खून का उसका मतलब इस खून के अंदर शक्ति ये खून पैदा जो हो रहा है पेट में जो एसिड पैदा हो रहे हैं ये सब कौन पैदा कर रहा है जीवन मतलब आत्मा इसका कारण है समझ में आ रहा है प्रभु जी जहां ये आत्मा हटी वहां केमिकल बनने बंद तो आत्मा तो है अब आप नहीं मानो तो गलती आपकी आप नहीं मानो तो गलती आपकी बड़ा सिंपल है अब चलते हैं आगे गीता के अंदर भगवान बताते हैं कि हम दो प्रकार के शरीरों से ढके हुए हैं आत्मा जो है दो प्रकार के शरीरों से ढका हुआ है एक को कहते हैं सूक्ष्म और दूसरे को कहते हैं स्थूल सूक्ष्म को कई लोग लिंग शरीर भी कहते हैं परंतु सिंपल भाषा नाम कितने दे दो क्या फर्क पड़ता है सूक्ष्म शरीर बना है अहंकार बुद्धि और मन से और स्थूल शरीर बना है किससे पांच तत्व क्या है वो पृथ्वी पानी अग्नि वायु और आकाश इन पांच तत्वों से बना है इन पांच तत्वों के मिश्रण से बना है अब मैं आपसे एक प्रश्न करूं इस, इस पृथ्वी पर कौन सा तत्व सबसे ज्यादा है जल 80 प्रतिशत जल है प्रभु जी शरीर में भी और पृथ्वी में भी इसलिए ये, ये पृथ्वी पर हम लोग जल तत्व प्रधान हैं उसका मतलब अगर जिस शरीर के अंदर 80 से 90 प्रतिशत अग्नि ज्यादा होगी वो सूर्य पर रह सकता है वो किस पर रह सकता है सूर्य पर रह सकता है उसमें सूर्य पर भी जीवन है सिंपल बता देना प्रभु जी इस पृथ्वी पर कौन सा तत्व ज्यादा है जल 80 परसेंट तो हमारा शरीर भी किस कौन से प्रतिशत ज्यादा है जल तो जल के सल जल फर्स्ट क्लास रह सकते हैं शरीर आत्मा को कोई मतलब नहीं है इससे आत्मा को इससे कोई मतलब नहीं है अब समझिए भगवान ने इसी श्लोक को बोलते हुए बताया कि आत्मा जो है इस अपरा प्रकृति से श्रेष्ठ है इसको आत्मा को क्या बताया गया पराप्रकृति और बाकियों को क्या बताया गया अपरा प्रकृति भगवान दो प्रकृति है एक अपरा और एक परा ध्यान पूर्व सुनिएगा उसको बोला है आत्मा जो है वो इन दोनों से श्रेष्ठ है आत्मा इन दोनों से श्रेष्ठ है क्यों चलिए आगे पढ़ते हैं कहा गया कि पहली चीज जो जीवित व्यक्ति है जिसके अंदर की आत्मा जीवित व्यक्ति कौन है जिसके अंदर की आत्मा है आत्मा क्या है चेतन आत्मा ने शरीर में क्या पैदा कर रखा है चेतना और ये चेतना ने क्या कर रखा है मेरे का मेरा देखना और इस वीडियो कैमरे का देखना सेम है क्या अलग अलग है अगर मैं जोक मारूंगा तो आप हंसोगे परंतु तो यह कैमरा हंसेगा नहीं ये ड्रामा देखे और मैं ड्रामा देखू दोनों ड्रामा देखे जब वो ड्रामा में कोई रोएगा तो मैं भी रोंगा हंसेगा तो मैं भी हंसूंगा मैं तो ये वीडियो कैमरा क्या करेगा प्रभु जी ये तो सिर्फ रिकॉर्ड करता रहेगा इसको ट्रेन कर दोगे कि आदमी के दांत नजर आए तो तू भी ही करियो और रोते में किसी ने दांत दिखा दिया तो बता फिर भी ही कर रहा है नहीं हमारे अंदर स्वतंत्रता है जिसे कहते हैं हम इच्छा शक्ति ध्यान रखिएगा अभी इतना ही बोलूंगा फिर आके समझाऊंगा हमारे पास एक ही शक्ति है हमारे पास सिर्फ एक शक्ति है और उसको कहते हैं इच्छा शक्ति दूसरी शक्ति नहीं है हमारे पास बड़ा सरल भगवान ने सब कुछ से एकदम कर दिया शरीर और आत्मा आपस में संबंध क्या है इन दोनों का अलग अलग कैसे हैं दोनों तो भगवान अठारवे अध्याय के इकसठवें श्लोक में कहते हैं यंत्र आरुढ़ी कि ये आत्मा इस यंत्र पे आरूढ़ आरूढ़ का मतलब बैठी है सवार है आत्मा इस यंत्र इसको यंत्र कहा गया है प्रभु जी इसको क्या कहा गया है यंत्र अगर हम आत्मा को ना माने तो प्रभु जी हमारा लीगल सिस्टम फेल टोटल फेल क्यों अगर गाड़ी ढलान पे खड़ी है और ब्रेक ब्रेक लगा रखा है अपने हैंड ब्रेक परंतु किसी मैकेनिकल गड़बड़ से ब्रेक छूट जाता है और गाड़ी जाकर किसी और को मार देती है तो गाड़ी को क्या मिलती है फांसी क्यों यंत्र है गड़बड़ हो गया तो अगर आप आत्मा को नहीं मानते और मानते शरीर यंत्र है तो भाई कुछ कनेक्शन गड़बड़ हो गए थे मैंने जोशी जी को ठोक दिया क्यों मुझे गाली दे रहे हो भाई हैं जी बताइए प्रभु जी यंत्र है ना प्रभु जी फिर मैं कैसे इसका रिस्पॉन्सिबल हुआ जब वो गाड़ी जिसकी ब्रेक गलती से फेल हो गई और उसने एक व्यक्ति को मार दिया तो आप गाड़ी को क्यों फांसी देते और अगर तुम यह मानते हो वैज्ञानिक कहते हैं कि हम भी यंत्र हैं हम भी केमिकल हैं तो मेरे दो चार केमिकल इधर हिल गए और हिलने कारण मैं किसी व्यक्ति के दो चार दांत तोड़ दिए तो उसमें गलती क्या मैं और जज को बोलूंगा और इस केमिकल दो चीन हिल गए इधर आपका कानून सिस्टम फेल क्या नैतिकता होगी ऐसे के अंदर बताइए और ये गाड़ी बड़ी अनैतिक है क्योंकि इसका हैंड ब्रेक फेल हो गया बोलते हैं ऐसा ध्यान रखिएगा अगर आत्मा को हटा दिया जाए तो हमारा सारा कानून का सिस्टम फेल हकीकत में चैलेंज हो सकता है इसके ऊपर पहले तो यह सिद्ध करो कि मैं आत्मा हूं कि नहीं हूं क्योंकि अगर मैं आत्मा नहीं हूं अगर मैं केमिकल से बनाऊं यंत्र से बनाऊं तो आपको कभी फांसी की सजा मिल ही नहीं सकती पता नहीं आज तक किसी वकील ने क्यों नहीं लगाया दिमाग नहीं प्रभु जी क्योंकि अगर वैज्ञानिक अगर वो जज है जज के सामने लेके आए क्या आप वैज्ञान को मानते हो कि आत्मा को मानते हो और जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बोलेगा कि मैं आत्मा को मानता हूं तो समझ लो दस लाख मूर्ख तो वैसे ही मान लेंगे अकलमंद हो जाएंगे हां हां ये ध्यान रखिएगा वो कहते हैं ना आपका हीरो कौन है आजकल अमिताभ बच्चन है ना अगर वो कह दे कि हाँ आत्मा होती है तो लाखों करोड़ों है मूर्ख हाँ आत्मा होती है क्योंकि कौन कह रहा है वो कह रहा है आजकल तो भांडो की पूजा होती है ही प्रभु जी ये अपनी औकात नहीं जानते तो हम क्या करें और आप लोग उनको जहां बिठाते हो वो आपकी गलती हाँ दरबारों में तो यही होते थे ये हाँ इनका काम क्या था सही बात कह रहा हूं गलत थोड़ी कह रहा हूं प्रभु जी इनसे हम लोग राय लेते हैं आ, ये उसने ये बोला अच्छा भाई भगवान अब तुम गधो को गुरु बनाओगे तो हम क्या करें कलयु गए तो प्रभु जी कानून सिस्टम फेल नैतिकता का सिस्टम फेल सब कुछ फेल कि मेरी चोरी करने की इच्छा नहीं थी परंतु मेरे पता नहीं कहां से कुछ गड़बड़ हो गई केमिकल की इसीलिए मैं घर में घर के चोरी कर गया है और मेरे कुछ प्रॉब्लम होती है बार बार इस गाड़ी के अंदर हैंड ब्रेक फेल हो जाता है दो को ठोक देती है इसी तरह से मेरे भी बार बार प्रॉब्लम होती है किसी ना किसी मैं चोरी करता रहता हूँ वो तो केमिकल इधर उधर हिल जाते हैं तो ये क्या सोचिए थोड़ा दिमाग लगाइए प्रभु जी आज हम उसी तरफ समाज को लेकर जा रहे हैं प्रभु जी आज उसी तरफ समाज को लेकर जा रहे हैं गीता कहती है कि तेरहवें अध्याय के चौथेवा श्लोक का मैंने बताया था मैं बताया था आपको मैं वैसे का वैसा आपके सामने वो रखना शुरू अनुवाद डाना चाहूंगा हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतन से प्रकाशित करती है तीसरा अध्याय का तेरवा अध्याय का चौथा श्लोक आगे देखिए भगवान क्या कहते हैं भगवान दूसरे अध्याय के अठारवें श्लोक के अंदर के जो शरीर है ये क्या है जड़ तत्व है क्या है अविनाशी तर्क रहित तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत आवश्यमी है अतः हे भरतवंशी युद्ध करो क्योंकि शरीर को तो मरना है ही और मरती क्या चीज है दिव्य नहीं भौतिक अगला अब ध्यान पर सुनते जाइए फटाफट बोलता जाऊंगा आत्मा को क्या बताया अक्षरम ब्रह्म परम आत्मा को बताया गया कि आत्मा का दूसरा नाम क्या है ब्रह्म पर एक चीज दिमाग में रखिएगा जब मैं ब्रह्म कह रहा हूं उसका मतलब नहीं कि परब्रह्म ये दो अलग अलग चीजें हैं ब्रह्म और परब्रह्म ये अलग हैं ये एक नहीं है ये मैं सिद्ध करूंगा अभी ये सबसे बड़ी ब्रह्म जो कल में सबसे बड़ी भ्रांति सबसे बड़ी भ्रांति कि मैं भी परब्रह्म बन सकता हूं परब्रह्म बना नहीं जाता परब्रह्म था परब्रह्म है और परब्रह्म रहेगा भगवान बना नहीं जाता कोई भी अवतार बना नहीं है अवतार थे अवतार हैं और अवतार रहेंगे एक बहुत बड़ी भ्रांति है तो आत्मा कोई भ्रम कहा गया है बिल्कुल सही अगला आत्मा के कभी किसी चीज से भी उसको खत्म नहीं किया जा सकता ना इनम शस्त्राणि, न शस्त्र से न अस्त्र से ना पानी से ना अग्नि से किसी चीज से भी उसको जलाया नहीं जा सकता डुबोया नहीं जा भगवान ने एक चीज सिद्ध करिए देखिए ध्यान रखिएगा भगवान ने ज्यादा कोशिश बताऊं किस पे कर यह बताने के लिए कि जीव आत्मा सनातन है अगर आप दूसरा अध्याय पढ़ेंगे ना क्योंकि ध्यान रखिए अगर ये सिद्ध हो गया कि हम सनातन है ना प्रभु जी तो चित और आनंद अपने आप नेक्स्ट स्टेज पर आ जाएगा आत्मा को क्या बताया गया सत चित और आनंद सत का मतलब सनातन तो भगवान बार बार दूसरे अध्याय के अंदर पहले सिद्ध करना चाह रहे हैं क्योंकि हम क्या समझते हैं अरे एक जीवन है आजकल का क्या बेसिकली है वन लाइफ टाइम इंजॉय है ना यही एक जीवन है मजा कर लो फिर उसमें तो प्रभु जी अगर ऐसा सोच के चलोगे तो भगवान ने यही चीज कही है पहला इसको खत्म करूं कि एक जीवन नहीं है बेटा तू सनातन है इसलिए दूसरा देह जब पढ़ोगे तो आप बार बार न तो एवा हम जातु नाशम न ना तोम ने मे जना दीपा दही यथा देहे कौमारम यौवनम जरा न हन्यते हन्यमाने माने ए सबके सब इसी बता इसी बात पर चल रहे हैं कि आत्मा कभी खत्म नहीं होती आत्मा के ऊपर काल का असर नहीं है इस शरीर पे काल को छोड़कर और किसी का असर है ही नहीं जो मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको यह सिद्ध करेगा कि आत्मा निराकार नहीं है आत्मा साकार है पहली चीज भगवान ने शुरुआत किससे करी है भगवदगीता मैंने पहले बताया था आपको पहला श्लोक अगर आपने मिस कर दिया तो अभी गड़बड़ हो गई क्या गड़बड़ हो, हो गई कौन सा शिष्य स्थे हम सादिमाम प्रबण हम आज प्रश्न आप कर सकते हो कि कृष्ण भगवान तो अब हमारे पास सामने है नहीं तो किसकी शरण में जाएं तो सिंपल जब सीएम नहीं होता तो आपको साइन कराना हो तो किससे कराते हो डिप्टी सीएम से डिप्टी सीएम का मतलब क्या है प्रतिनिधि सीएम के प्रतिनिधि से इसी तरीके से कृष्ण भगवान अब हमारे बीच में नहीं है तो गुरु कौन है कृष्ण का प्रतिनिधि है ध्यान रखिएगा गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि है परंतु जब जब वो कृष्ण बनने की कोशिश करेंगे तो उनको जेल हो जानी चाहिए क्यों सुनिए ध्यानपूर्वक प्रेसिडेंट जो इंडिया का राष्ट्रपति है बाहर के देशों में इसका प्रतिनिधि कौन होता है राजदूत राजदूत को वो ही सम्मान मिलता है जो कि राष्ट्रपति को मिलता है परंतु ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति जब आता है तो उसका सम्मान और एक्स्ट्रॉर्डनरी होता है जब भी मैं एक जाकर कहता हूं कि कृष्ण वर्शिपेबल गुरु है मतलब जिनकी पूजा करी जाती है और गुरु रिस्पेक्टेबल होते हैं उनकी हमें इज्जत करनी है किसके बराबर परंतु प्रेसिडेंट नहीं हो गया जब राजदूत ने अपने आप को प्रेसिडेंट समझ ले प्रभु जी तो राजदूती गद्दी गई है, है ना प्रभु जी इमीजिएटली जाएगी इसी तरीके से गुरु जो है वो प्रतिनिधि है भगवान कृष्ण का तो जहां भगवान कृष्ण के शरण में जाए कैसे जाए प्रतिनिधि के द्वारा भगवान ने कह दिया तदविधि प्रणीपाते ना परिप्रेन न सेवा उपदे ज्ञान हम ज्ञान ने तत्व दर्शि के पास जाने तत्व का दर्शन किए हो और तत्व के दर्शन भगवान ने कह दिया भक्त माम अभी थी, यावन भी कि से थी मुझे भक्त जान सकता है ना योगी ना गुरु ज्ञानी ना ध्यानी कोई नहीं जान सकता सिर्फ भक्ति जान सकता गीता साफ कहती है अध्याय के श्लोक के अंदर उसका अगला श्लोक जो है प्रभु जी आप पहला तो शिष्य बन गए आप परंतु शिष्य बनने के बाद अगर आपने ये श्लोक मिस कर दिया तो समझ लो आप भगवत गीता की फिलोसफी से दूर हो गए और श्लोक है न हम जातु नाशम न त्वम ने जनादीपा के अर्जुन कभी कोई ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था तू नहीं था और ये राजा नहीं थे और ऐसा कभी समय नहीं आएगा जब मैं नहीं हूँ तू नहीं होगा और ये राजा नहीं होंगे उसका मतलब हम तीनों भगवान ही नहीं कहा सब एक होंगे बहुवचन यूज किया है संस्कृत के अंदर यहाँ बहु का मतलब तीनों पहले भी थे तीनों अब भी हैं और तीनों आगे भी रहेंगे अब इसको और मैं कर रहा हूं मजा देखिए जो आत्मा जब शरीर में होती है उसका मतलब शरीर काम जब ही करता है जीवित व्यक्ति ही जड़ जिसका कि कोई आकार नहीं है उसको आकार देता है ये मंदिर बनाया आपने मतलब किससे बनाया ईंटों से ईंट कैसे आए मट्टी से मट्टी को ईंट का आकार किसने दिया जीवित जीवित व्यक्ति ने जीवित व्यक्ति का मतलब आत्मा ने उसका मतलब आत्मा क्या दे रही है आकार दे रही है निराकार चीजों को तो अपने आप निराकार कैसे हो सकती है दूसरा तर्क तीसरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा वासांस जीरनानी यथाविहाया भगवान कहते हैं कि कपड़े जब पुराने हो जाते हैं तो आप उतार देते हो इसी तरीके से आत्मा भी जब कपड़े पहनने लायक नहीं होते पुराने नहीं पहनने लायक नहीं कई बार जवानी में होते हैं जब पहनने लायक नहीं होंगे ना प्रभु जी तब आत्मा उसमें से निकल जाती है जब ये पहनने लायक नहीं रहते तो उसका मतलब कपड़े का उदाहरण क्यों लिया भगवान ने ध्यान लोग सुनिएगा कपड़े का उदाहरण कपड़ा कौन पहता है निराकार या साकार कपड़े का उदाहरण लिया इसलिए कि देखिए ये बहां क्यों है इस कुर्ते में क्योंकि मेरी बहां है और बहां हिल क्यों रही है क्योंकि मेरी बहां हिल रही है इसीलिए भगवान ने श्लोक के अंदर आत्मा और शरीर को जो बताया शरीर को क्या बताया पहनावा किसका आत्मा का अब सुनते आगे गीता में भगवान कहते हैं माम एव आमश जीव लोके जीव भूत सनातना बड़ी सरल संस्कृत है माम मतलब मेरे माम एव आंश के ये जो जीव हैं ये मेरे क्या हैं अंश है ध्यानपूर्वक सुनिएगा इसको माम एव आंश जीव लोके जीव भूत सनातना और यह क्या है सनातन है उसका मतलब यह था अंश है और अंश ये कभी पूर्ण नहीं होगा क्योंकि अगर पूर्ण होगा तो इसका सनातन तत्व तो खत्म हो गया यह अंश था अंश है और अंश रहेगा तो यह सोचना कि अंश है इसलिए हम भी भगवान हैं बेटा बेटा पैदा हुआ तो बेटा क्या कह रहा है मैं अपने बाप से आया इसलिए मैं बाप हूं बाप का बेटा है तू और बेटा ही था और बेटा ही रहेगा इसी तरीके से अंश माम एवं का मतलब है हैं जी नाम ना। एवं आंश जीवलो के जो जो जीव ये मेरे निश्चित रूप से अंश हैं और कैसे अंश है सनातना सनातन का मतलब क्लियर हो जाता है इस पे काल का असर नहीं है ये अंश था अंश है और अंश रहेगा अब समझते चलती है चलिए सीधा चलते हैं उपनिषदों में सुनोगे तो हैरान रह जाओगे श्वेताश्वत उपनिषद क्या कहती है बाल अग्रह बाल अग्र बाल का अग्र भाव शट हाँ सौ भागों में विभाजन करो शट धा कल्पित और इस सौ भागों का भी सौभाग करो इतना आत्मा का जो है वो आकार है अब आप पूछोगे बाप रे ये क्या हुआ उसका मतलब बाल के अग्रभाव अब अग्रभाव प्रभु जी ध्यान रखिएगा परमाणु भी हो सकता है पहला पॉइंट है ना प्रभु जी उसका दस हजारवा हिस्सा ऐसा क्यों कहा यह बताने के लिए इसका स्वरूप है परंतु इस स्वरूप को तुम देख नहीं सकते इतना छोटा है और ये शास्त्र बताते हैं वैष्णवाचार्य ने बताया है कि जब हम भौतिक आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में गिरते हैं तो क्योंकि हम अपनी स्थिति में नहीं होते इसलिए हम सुखड़ जाते हैं आपके साथ भी ऐसा होता है जब आप एक ऐसे एटमोसफेयर में या ऐसे घर में चले जाएं जहां बिल्कुल सारे लोगों की सोच आपके विपरीत हो तो आपकी पर्सनैलिटी सुकड़ जाती है कि बढ़ जाती है, है जी सुखड़ जाती है हम उस जगह में आ गए जो कि हमारी जगह नहीं है इसलिए हम भी सुगड़ गए है ना जी अंगूर का क्या बन गए किशमिश है पानी निकल गया जी हाँ। तो और क्या कहते हैं आगे भागो जीव जीव कह दिया प्रभु जी आत्मा का ये वो है चक्कर क्या है इसके बताऊंगा मैं आपको जैसे भगवान भी डिटेल में करूंगा कि जैसे भगवान बता रहे ना जाए थे मृत्ये व कदाचिन के ऐसा कभी समय नहीं था जबकि ये नहीं था इसका पहली बात तो ध्यान रखिए इसमें दो चीज़ें हैं ये अपने आप में श्लोक तीन चार घंटे का लेक्चर है हकीकत के अंदर क्योंकि ये बहुत स्पष्ट रूप में चीज़ें बता रहा है ये पहली चीज़ तो ये बता रहा है कि कभी आप, कभी इसका जन्म नहीं हुआ और इसकी कभी मृत्यु नहीं होती आप तो इतना समझ लो अभी सनातन तत्व को देख लो इसमें कि आत्मा जो है कभी मुंडक उपनिषद आती है ये आत्मा कहाँ बैठी हुई है हृदय में कहाँ बैठी है और आजकल पता नहीं कहाँ कहाँ से कोई बताता यहाँ बैठी है पता नहीं क्या क्या मतलब कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ से निकाल के लाते हैं मुझे समझ नहीं आया आज तक अरे आत्मा को मुंडक उपनिषद साफ कह रही है हृदय में बैठी है गीता में भी भगवान ने बताया कि मैं कहाँ बैठा हूँ परमात्मा के रूप के अंदर हृदय में विराजमान हूं <laughs> बड़ा क्लियर है अब आत्मा शरीर बदलती है जैसे आप कपड़े बदलते हो आत्मा क्या बदलती है शरीर बदलती है अब कैसा शरीर मिलेगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रभु जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अब समझिए एक बात आत्मा को बताया गया अचिंत्य जिसका कि चिंतन भी नहीं कर सकते क्यों क्यों नहीं कर सकते चिंतन क्योंकि अभी आपका जो दिमाग है बुद्धि है वो भौतिक है और भौतिक से आध्यात्मिक को समझा नहीं जा सकता जब ये बुद्धि आध्यात्मिक हो जाएगी फिर आप समझ सकते हो अचिंत्य अदृश्य अदृश्य क्यों है क्योंकि आंखों से तो आपको भौतिक चीजें भी नजर नहीं आती प्रभु जी आध्यात्मिक की तो बात छोड़ो परंतु जब ये आंखें क्या मैंने कहा था दृष्टि बदलो जब ये यह चेंज हो जाएंगी प्रभु जी कैसे चेंज होंगी जब ज्ञान आ जाएगा जब आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा तो आंखें भी क्या हो जाएंगी बदल जाएंगी देखने का जरिया बदल जाएगा आपका और क्या कहा अपरिवर्तनीय है आप ये सोचो कि इसके अंदर परिवर्तन आता है नहीं परिवर्तन आता है शरीर में इसमें परिवर्तन कभी नहीं आता तो आप समझ लीजिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा मैंने क्या कहा था आपको पहले कि आत्मा के बाद सिर्फ एक ही शक्ति है और वो क्या शक्ति है इच्छा शक्ति है अब लोग क्या कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता बड़ी सही बात है कल प्रश्न भी था समझिए ध्यानपूर्वक बैंक से पैसा निकालना हो तो किसके सिग्नेचर के बगैर पैसा बाहर नहीं निकल सकता बताओ नहीं अकाउंटेंट हाँ, मैनेजर कहां करता है अकाउंटेंट जो अकाउंटेंट है उसके सिग्नेचर के बगैर आप पैसा नहीं निकाल सकते तो हम क्या कह सकते हैं एक भाष्य में कि अकाउंटेंट की इच्छा के बगैर एक भी पैसा नहीं निकलता तो उसका मतलब क्या हुआ आपसे चेक काटने को अकाउंटेंट कह रहा है कि इतने पैसे का चेक काट कि आप काट रहे हो और चेक कौन कर रहा है अकाउंटेंट कर रहा है अब एक और उदाहरण समझिए बच्चा है कुछ चीज उठाना चाहता है बड़ा जोर लगा रहा है आप जाते हो पीछे से क्या लगाते हो उंगली लगाते हो और उसको उठा देते हो तो बच्चा क्या सोचता है अरे मैंने उठा लिया मैंने उठा लिया है ना हल्ला मचाता है पूरे और पता नहीं मां देख रही थी उसे हाँ पिता ने हाथ लगा रखा है एक्चुअली इच्छा तो बच्चे की थी उठाया इसी तरीके से इच्छा हम करते हैं परंतु अगर हमें कर्मों के अंदर है तो भगवान उसको पूरी करते हैं क्योंकि पूरी ये उंगली भी हिल रही है ना प्रभु जी मैं इच्छा कर रहा हूँ कि उंगली हिले तो भगवान चेक करते हैं मेरे सांसे भी हैं कि नहीं अगर मेरी सांस अभी खत्म होनी होगी तो ये उंगली हिल नहीं पाएगी प्रभु जी ये वहीं खत्म हो जाएगी या फिर इसी टाइम पैरालिस हो जाएगा तो मैं उंगली हिला नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा समय नहीं था इसको इच्छा ही करने से काम नहीं चलेगा परंतु इच्छा हम करते हैं फिर उसके अनुसार हम कर्म करते हैं ये सारा कौन कर रहा है भगवान कर रहा है इसीलिए लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता बैंक में अकाउंटेंट के बगैर एक पैसा भी हिलता नहीं है परंतु इसका मतलब नहीं है कि अकाउंटेंट कह रहा है आपको नकली चेक काटो है नकली सिग्नेचर मारो दूसरे के अकाउंट में गड़बड़ करो नहीं कृपा कर कर अपने दोष भगवान पे मत डालो अगर भगवान ये बात होती कि हमें भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं हम तो कुछ नहीं करने वाले हैं तो भगवान गीता का ज्ञान नहीं देते ज्ञान देने का मतलब ये है कि तू करना चाहता है कर नहीं करना चाहता है नहीं कर तब ज्ञान दिया जाता है जब आपको काम कराना नहीं होता है, तो आप क्या बोलते हो जब पूछता है प्रश्न अगर मुझे तेरे जवाब ही देने होते तो ये क्यों डायरेक्ट ऑर्डर करता मैं डायरेक्ट ऑर्डर कर रहा हूँ गोलीमार फिनिश्ड आर्मी में ऐसे ही होता ना नो प्रश्न तो भगवान कुछ बोल हमें समझाते नहीं और अर्जुन को नहीं कहते यथ इच्छे सी तथा करु अब तेरी जैसी इच्छा वैसा तू कर गीता से है प्रभु जी अब तेरी जैसी इच्छा है वैसा तू कर उसका मतलब हमारे पास इच्छा शक्ति है और इस इच्छा शक्ति का प्रभु जी गलत पर उपयोग मत करो और गलत क्या है और सही क्या है इसकी चर्चा आज नहीं परसों तरसों करेंगे जब कर्मों पर चर्चा करेंगे कि कैसे इसको करें तो इसीलिए यह चीज क्लियर हो गई अब आता है एक बहुत बड़ा प्रश्न क्या मैं भगवान हूं क्या मैं भगवान हूं चलिए पंद्रवा अध्याय पहुंचते हैं सोलवा श्लोक मैं श्लोक पढ़ रहा हूं सिर्फ उसके अनुवाद ध्यानपूर्वक सुनिए जीव दो प्रकार के हैं द्व इम लोके दो प्रकार के जीव हैं क्या बताए है? दो प्रकार के जीव हैं एक शर और एक अक्षर एक नाशवान तथा एक शाश्वत नाशवान का मतलब एक शर और एक अक्षर भौतिक जगत में प्रत्येक जीव शर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अक्षर कहलाता है उसका मतलब वो गिरा हुआ नहीं है और हम लोग क्या है गिरे हुए अगला इन दोनों के अतिरिक्त श्लोक सुन लीजिएगा संस्कृत बड़ी सरल है उत्तम पुरुष तो अन्य इसके अन्य एक और पुरुष है परमात्मे थी उदारिता जो परमात्मा कहलाता है मतलब वो जीव से पृथक है वो जीव से है क्या कहते हैं इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है हम थोड़ी अक्षर दोनों के परे हूं और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं अतः में इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं हम कहा परम पुरुष है पता नहीं लोग कैसे बनने के चक्कर में लग जाते भगवान या अपने आप को भगवान समझ ले जाते हैं ये श्लोक में तो साफ कह दिया भगवान ने कि दो पुरुष पुरुष हैं एक शर एक अक्षर एक गिरा हुआ है जो गिरा हुआ है वो वैकुंठ में है जो गिरा हुआ है भौतिक जगत में है और इसके अन्य उत्तम पुरुष शब्द क्या इस्तेमाल किया है? एक पुरुष है जो इससे अन्य है वो भगवान है तो आगे देखिए क्या कहते हैं जो कोई भी मुझे संशय होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है अतएव हे भरतपुत्र वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में लगा हुआ होता है जो इस बात को जान जाता है वह भक्ति में आता है आगे क्या कहते हैं देखिए हे अर्जुन ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है जो ही कोई जो कोई इसे समझेगा वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे लो जी आजकल यही चक्कर है कि जी हम भी भगवान बन जाएंगे मुक्ति के बाद अच्छा बेटा भगवान बनने वाली चीज़ है हम तो अंश थे अंश हैं और अंश रहेंगे तो जीव के बारे में मैंने यहाँ चर्चा समाप्त करी दोहराते हुए कि हम आत्मा हैं अविनाशी हैं हम भगवान के अंश हैं अब हम चर्चा करेंगे भगवान के बारे में भगवान भगवान के बारे में जानना जरूरी क्या है क्यों जाने भगवान के बारे में क्या लगता है आपको बताइए क्यों क्यों जानने लायक है वो हैं जी? क्यों प्रेम करें उनसे बताइए अरे भगवान के बारे में क्यों जान अरे जी? अच्छा तो उससे क्या फायदा हुआ जानने से अरे सिंपल पहले दूसरे दिन उदाहरण दिया था मैंने आपको कि अगर कोई वस्तु हमारे पास है कोई नया कोई गैजेट आता है कोई नया मोबाइल आता है पहली बार जब मोबाइल आया होगा तो किससे पता करेगा कर, इसका क्या इस्तेमाल है किससे जानना पड़ेगा जिसने इसको बनाया है तो भगवान को क्यों जानना जरूरी है कि यह शरीर क्यों बनाया ये जगत क्यों बनाया इसका लक्ष्य क्या है क्योंकि उनके सिवा तो कोई बता सकता ही नहीं और जब तक लक्ष्य मालूम नहीं होगा हम भटकते रहेंगे जैसे मैंने कहा था बच्चे के हाथ में दो साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दो वो बात करने के सिवा उसके साथ सब कुछ करेगा तो उसका मतलब भगवान को जानना तो अनिवार्य हो ही गया क्योंकि जिसने बनाया है वही तो बताएगा क्यों बनाया अब भगवान ने पहले अंश के बारे में क्यों बताया समझो जब आपको कोई मैं बहुत ही उदाहरण दे रहा हूँ इसमें आध्यात्मिक मतलब लेके जाना उदाहरण का मतलब होता है उस जगह तक पहुँचाएं जैसे हम जब यहाँ किसी को पता बता रहे थे कि हनुमान वाटी का कहाँ है तो बोलते थे एसबी एसबी एस बी एस एस एक बैंक जो है उसके सामने ही एकदम रोड आती है अंदर तो व्यक्ति बोल सकते है, एस बी बी के बारे में भी बता रहे मुझे हनुमान वाटी जाना है अरे भाई वो तो सिर्फ पॉइंटर है तो इसी तरह जो उदाहरण ही आपको थोड़ा समझाएँगे आत्मा को बताया गया कि वो सनातन है वो चित पूर्ण ज्ञान में है और पूर्ण आनंद में है हम जब पूर्ण ज्ञान का मतलब समझ लीजिएगा प्लीज हम सनातन है इसमें कोई कमी और ज्यादा नहीं है परंतु पूर्ण ज्ञान में है इसमें कमी ज्यादा है भगवान के साथ कैसे एक गिलास में पानी पूरा भरा हुआ है और एक कॉलोनी की टंकी में पूरा पानी भरा हुआ है दोनों एक समान है कि अलग अलग प्रभु जी भरे तो दोनों हैं पूरे शब्द दोनों में कॉमन क्या है पूर्ण एक में दो सौ मिलीलीटर पानी है और एक में दस हजार गैलन पानी है दोनों पूरे भरे हुए हैं परंतु वो दस हजार गैलन और ये इसी तरीके से हम अंश हैं तो आंशिक रूप में हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है पूर्ण रूप से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता हो गया क्लियर अंश है इसलिए आंशिक रूप से पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है परंतु पूर्ण रूप से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता अंश है इसलिए आनंद भी हम प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि हम पूर्ण के साथ जुड़े नहीं ये हाथ सोचने लगे कि अरे भाई मैं लड्डू मुंह में डालता हूं मजा जीबा करती है मैं तो मुंह में नहीं डालूंगा और यू यू करने लगे अपने आप क्या होगा हैं जी बताइए चार दिन बाद यूं करने लायक भी नहीं रहेगा तो अंश का काम है पूर्ण की साथ जुड़े रहना तब आनंद प्राप्त होगा आप लोग आनंद तो ढूंढ रहे हो परंतु पूर्ण के साथ जुड़ना नहीं चाहते तो आनंद कहाँ मिलेगा ढूंढते रहो ढूंढते रहो जन्म जन्मांतर से ढूंढ रहे हो और ढूंढते रहो अपने को भी मूर्ख बना रहे हैं बच्चों को भी मूर्ख बना रहे हैं जितने रिश्तेदार हैं उनको भी मूर्ख बना रहे हैं सब एक दूसरे को मूर्ख बनाकर खुश हो रहे हैं ढूंढ तो सही चीज रहे हैं, परंतु गड़बड़ कर रहे हैं तो भगवान को जानना इसलिए अति आवश्यक क्योंकि उनको जाने बगैर तो पता ही लगेगा कि इस सृष्टि की रचना और मेरी रचना क्यों हुई है अब यह मत प्रश्न कर देना अंश कब आया क्योंकि मैंने कहा अंश क्या है सनातन सनातन का मतलब कोई शुरुआत नहीं है और भौतिक जगत में आप इसको नहीं सोच पाते क्योंकि भौतिक दृष्टि भौतिक जगत में आपकी दृष्टि क्या हो जाती है छोटी हो जाती है आप हर चीज को यहाँ पैदा होते हो और मरते हुए देखते हो परंतु आपके लिए अगर सोच बोलता बोला जाए कोई ऐसी चीज़ है जो कि कभी खत्म ही नहीं होती तो आप उसको सोच भी नहीं सकते साइंस का एक फॉर्मूला है एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड शक्ति ना तो कभी बनाई जाती है और ना ही कभी इसकी खत्म होती है उसमें थी है और रहेगी इसको भी सोचना आसान नहीं है क्योंकि हम यहां हर चीज को नष्ट होते हुए देखते हैं और पैदा होते हुए देखते हैं परंतु तो आत्मा का को कोई जन्म नहीं है न जायते मृत व कदाचित क्योंकि जन्म नहीं है इसलिए मृत्यु भी नहीं आगे चलिए परिभाषा क्या है भगवान की चलिए प्रभु जी हाँ बोलोगे भगवान की परिभाषा परिभाषा क्या है भगवान की तो ध्यान प्रभु सुनिए जन्मदय अस् यथहा जिससे हर चीज उत्पन्न होती है उसको भगवान कहते हैं जिससे सब कुछ उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं भगवान कहते हैं ये कहां से आया वेदांत सूत्र का सूत्र है जन्मदय अस् यथःहा जिससे सब कुछ आता है दूसरा भगवान ने बताया पितामह अस् जगत मैं ही इस जगत का क्या हूं पिता माता धाता माता भी मैं हूं और पिता भी मैं हूं ध्यान रखिएगा भगवान ने साफ कहा है कि माता भी मैं और पिता भी मैं उसका मतलब किसी किसी की जरूरत नहीं है मुझे किसी और की जरूरत नहीं है कुछ भी पैदा करने के लिए और इसको भगवान विष्णु ने सिद्ध किया था कैसे जब पेट से क्या निकाला कमल और कमल पर किसको पैदा कर दिया किसी की जरूरत नहीं थी तो भगवान गीता में भी कहते हैं मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय सब कुछ कौन हूं मैं हूं पिता माता इसलिए कहा है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है कुछ भी चीज को पैदा करने के लिए मैं अपने आप में पूर्ण हूं हमें जरूरत है प्रभु जी हम अधूरे हैं हमें हर चीज को पूरा करने के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ती है आंखों को पूर्ण करने के लिए लाइट की जरूरत है कान को पूर्ण करने के लिए आपको शब्द की जरूरत है हर चीज को पूर्ण करने के लिए जोड़ कुछ ना कुछ चाहिए भगवान को नहीं वो अपने आप में पूर्ण है वो जो चीज चाहे वो प्रकट कर सकते हैं आगे देखिए अगला आनंदमय मैं ही आनंद का पुंज हूं मतलब वेदांत सूत्र कहता है कि भगवान वो जिससे कि सारा आनंद आता है मतलब आप कहीं और ढूंढेंगे ना आनंद को आपको आनंद नहीं मिलेगा आनंद कहां से आता है उनसे आता है और माया का मतलब यह है जो उनको छोड़कर जहाँ आनंद ढूंढता है वो उस व्यक्ति को कहते हैं वो माया में है माया का मतलब जो नहीं है माँ या माँ का मतलब नहीं या जो जो नहीं है उसको कहते माँ या नॉट दिस क्या ढूंढ रहा है यहां आनंद ढूंढ रहा है भगवान को छोड़कर कहीं भी आनंद ढूंढेगा तो माया में है तो क्या बताया तो आत्मा को किससे से पड़ेगा प्रभु जी भगवान से जुड़ना पड़ेगा क्या प्राप्त करने के लिए आनंद प्राप्त करने के लिए अब आया अगला सुनिएगा भगवान को यह कहा गया है उसका मतलब है ना तो उनके बराबर कोई है और ना ही उनसे कोई ऊपर है आप बोलोगे क्या मतलब हुआ यह बोल दो सिर्फ ऊपर कोई नहीं है नहीं बराबर होने, मतलब होने का मतलब कंपिटीटर बराबर बराबर होने का मतलब कंपिटीटर भी नहीं है क्योंकि कई बार आपके ऊपर कोई नहीं है परंतु आपके समान बहुत हैं जो कि आपस में क्या कर रहे हैं कंपटीशन भगवान वो हैं जिनके ऊपर भी कोई नहीं है और जिनके के बराबर भी कोई नहीं है सबके सब उनके नीचे हैं अब भगवान की एक और परिभाषा भगवान वो हैं जिनमें दो विपरीत गुण एक साथ हो सकते हैं आपको एक कमाल है ये क्या हुआ सुनिए वो अनंत होके भी सीमित हैं और सीमित होकर भी अनंत हैं आप कोगे क्यों दिमाग खराब कर रहे हो अनंत होकर सीमित हैं और सीमित होकर अनंत हैं भगवान कृष्ण ने लीला दिखाई थी बताने के लिए ये पहली लीला माँ ने कहा मुंह खोल मट्टी खाई हुई है तो मुंह के अंदर क्या दर्शन करा दिए और मुंह था अनलिमिटेड और ब्रह्मांड था अनंत दूसरी लीला भगवान के कमर में काला धागा नजर के लिए बंधा हुआ था और मैया रस्सियों से बांधने के चक्कर में लगी थी पूरे गोकुल की रस्सियां आ गई थी फिर भी दो उंगल छोटी पड़ती थी परंतु मजे की बात है ये काला धागा कभी नहीं टूटता था काला धागा तो सीमित और जो पेट बांधने का चक्कर हुआ वो क्या हुआ प्रभु जी अमित अब ऐसे को कैसे समझोगे आप जब तक वो ही कृपा ना करे जब तक वो ही कृपा ना करे आप क्या समझोगे और उसको कृपा करने प्राप्त करने के लिए तो प्रभु जी कृपा के अंदर ही दो शब्द हैं क्र और पा कर के पा कृपा का मतलब हम लोग क्या समझते हैं मैं बैठा रहूंगा मिल जाएगा अरे नहीं कृपा का मतलब करके पा क्र कर और फिर पा कृपा हाँ प्रभु जी हम लोग तो हर चीज ऐसे ही चलाना चाहते हैं तो देखिए प्रभु जी समझे आप अब मैं एक स्टेटमेंट फिर बोलूँगा आपको कि गोलक वृंदावन के अंदर बैकुंठ में भगवान भूल जाते हैं कि वो भगवान हैं और अगला लाइन लिखिए शास्त्र में वो कभी नहीं भूलते कि वो भगवान हैं आप सर पकड़ के बैठ गए यार ये क्या चक्कर है कि भूल जाते हैं कि भगवान हैं और कभी नहीं भूलते कि भगवान हैं दो मिनट पहले दूध के लिए रो रहे हैं और दो मिनट बाद पूतना को मार रहे हैं हैं जी पांच मिनट पहले मां के डंडे से डर रहे हैं और पांच मिनट पहले बाद में पता लगा वो कुबेर के दोनों पुत्रों को मुक्त कर रहे हैं ये क्या चक्कर है भाई यही भगवान है समझे आप भगवान को समझिए अब ब्रह्म संिता के अंदर ब्रह्मा जी क्या कहते हैं देखिये धारण सुनिएगा ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर गोविंदा सर्वकार ना कारणम हम पहले की लाइने बाद बाद में लेंगे दोनों पहले दूसरी ले रहा हूं अनादिर आदिर गोविंदा गोविंदा की ना शुरुआत है और ना कोई अंत है सर्व कारना कारणम सुनिएगा इसमें सारे कारणों के कारण हैं अब आगे चल रहे देखिए धर्म सुनिए हम हकीकत में पहले क्या हैं पुत्र बताया मैंने पहले क्या हैं हम पुत्र बाद में बनते हैं पिता पहले आप हो पुत्री बाद में बनती हो माता तो हम पहले क्या हैं प्रभाव हैं किसके अपने माता पिता के प्रभाव हैं और फिर हम क्या बनते हैं अपने बच्चों के कारण परंतु पहले क्या है कारण है कि प्रभाव है प्रभाव है अब आप ये पूछ उल्टा चलिए मेरे दादाजी भी अपने पिता के प्रभाव थे मेरे परदादा पर भी अपने पिता के प्रभाव थे ऐसे करते करते जब आप उस व्यक्ति पे पहुंचो जो किसी का प्रभाव नहीं है परंतु सारे कारणों का कारण है वो भगवान है जब गीता जब भी ब्रह्म सविता के अंदर ब्रह्मा जी कहते हैं अनादिर आदिर गोविंदा गोविंदा की ना तो शुरुआत है ना कोई अंत है सर्व कारणा कारणम सारे कारणों के कारण है और हम लोग प्रभाव पहले और कारण बाद में है तो सर्व कारणा कारण कारण ध्यानपूर्वक सुनिए भगवान पूर्ण है क्या अपूर्ण फिर से दोहरा रहा हूं सब लोग एक एक, एक स्वर में बोलिएगा भगवान पूर्ण है या अपूर्ण तो कुछ ही लोग बोल रहे हैं बाकियों के क्या जवान नहीं है क्या गड़बड़ है कुछ जोर से बोलिए भगवान पूर्ण है क्या अपूर्ण पूर्ण वेरी गुड अब दूसरा प्रश्न भगवान सनातन है कि अस्थाई? उसका मतलब अब तीसरा भगवान पूर्ण सनातन है या कभी पूर्ण होते हैं कभी अपूर्ण होते हैं पूर्ण सनातन है ठीक है जी अब आगे चलते हैं क्योंकि भगवान पूर्ण है तो वो निराकार और साकार दोनों होने चाहिए सही है प्रभु जी आ, भगवान पूर्ण है तो साकार और निराकार दोनों होने चाहिए और ये दोनों उनकी जो प्रभाव है जो अवस्थाएं हैं ये सनातन होनी चाहिए कभी होनी चाहिए कभी नहीं होनी चाहिए आपने किया था सनातन होनी चाहिए तो उसका मतलब भगवान का निराकार और साकार दोनों स्वरूप सनातन है जो व्यक्ति कहता है कि भगवान सिर्फ निराकार है ऐसे व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु ने कहा शकल देखकर नहाने जाना चाहिए कृष्ण भगवान ने कहा है ऐसे व्यक्ति को जो कहता है कि भगवान सिर्फ निराकार हैं, हम कहते हैं भगवान सिर्फ निराकार नहीं भगवान निराकार भी हैं। दो स्टेट वाक्य बोल रहा हूं भगवान सिर्फ निराकार हैं गलत भगवान निराकार भी है सही और यही बात भागवत भी कहता है परंतु तो इससे पहले समझ लीजिए पूर्णता में बहुत आंसर है प्रभु जी जो व्यक्ति जान गया ना कि भगवान पूर्ण है ना प्रभु जी एक्चुअली उसने आधा युद्ध भगवान को समझने का जीत लिया भगवान पूर्ण है तो उनके अंश होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए क्योंकि अगर अंश नहीं होंगे तो पूर्ण कैसे होंगे तो उसका मतलब यह प्रश्न करना कि भाई अंश क्यों है ये भगवान के पूर्णता का एक हिस्सा है यह भगवान के पूर्णता का एक हिस्सा है क्योंकि अगर अंश नहीं हुए तो भगवान की पूर्णता क्या होगी खंडित हो जाएगी इसलिए भगवान तो खंडित हो नहीं सकते इसलिए पूर्ण का मतलब यह है अंश भी है तो हम क्या है प्रभु जी अब निराकार साकार को कैसे समझें? चलिए इसके लिए थोड़ा सा भागवत में क्योंकि भगवतगीता बताएंगे भगवदगीता बताती है इसके बारे में परंतु भागवतम हम थोड़ा सा भागवत से सारा लेते हैं क्योंकि भागवत 18,000 श्लोक तो ज्यादा डिटेल में है गीता 700 श्लोक तो सारी चीजों को क्या कर दिया कंडेंस कर दिया क्या कहेंगे हिंदी में उसको निचोड़ दिया निचोड़ दिया भागवत ने थोड़ा सा उसको और 18,000 श्लोकों में फैला दिया तो उसमें क्या कहा गया भगवान जो परम सत्य है क्या कहते हैं ध्यान सुनिएगा वदंती तत्तत्व विद तत्व यज्ञ ब्रह्मेति परमात्मे थी भगवान एति सभ्य जो जो परम सत्य है इसको तीन अनुभूतियों में समझा जाता है तीन अनुभूति है ध्यान सुनिएगा प्रभु जब ब्रह्म परमात्मा और भगवान ब्रह्मेती परमात्मे थी भगवान ए ती इस परम सत्य को तीन स्तर पर समझा जाता है क्लियर हुआ कितने तीन, ब्रह्म परमात्मा और भगवान ब्रह्म क्या है ब्रह्म भगवान की निराकार अनुभूति है ब्रह्म जो है वो भगवान की निराकार अनुभूति निराकार का मतलब क्या है समझिए बड़ा सिंपल समझे आपके भी आप भी भगवान के अंश हो ना तो आपका भी निराकार और साकार स्वरूप है आपके ढके अवस्था में भी जब आप शरीर से ढके हुए हो ना इस अवस्था में भी आपके समझ समझोगे दो मिनट में समझ जाओगे आपकी बुद्धि निराकार है साकार है सबसे प्रश्न कर रहा हूं आपकी बुद्धि निराकार है कि साकार है और जिसके पास बुद्धि है वो साकार है निराकार है जो शक्ति है बुद्धि आपकी शक्ति है शक्ति निराकार स्वरूप है और आप जो स्वयं हो वो साकार स्वरूप है समझ में आया तो इसी तरीके से भगवान की जो शक्ति है वो भगवान का निराकार स्वरूप है और भगवान स्वयं जो है वो उनका साकार स्वरूप है परंतु या क्लियर हो गया आपकी बुद्धि आपके अधीन है जैसे पहलवान की शक्ति उसका निराकार स्वरूप है परंतु जब वो दिखाना चाहता है दिखाता है जब नहीं दिखाना चाहता नहीं दिखाता है उसका मतलब शक्ति शक्ति के अधीन है समझिए ध्यानपूर्वक शक्ति शक्तिमान के अधीन है जहां लोगों जब बात करते हैं कि कोई बनाने वाला है हा कोई शक्ति है अरे क्यों बात कर रहा है ऐसे अरे शक्ति तो बिगैर शक्तिमान के हो ही नहीं सकती यह तो साइंटिफिक फैक्ट है जी कि शक्तिमान के बिगैर तो शक्ति हो ही नहीं सकती आप एक पेंटिंग देखें और बोलें वाह क्या कला है और कोई कहे इसका कलाकार कलाकार नहीं पर, कला अच्छी है बस कलाकार गया बाढ़ में अरे कलाकार इंपर्टेंट है कि कला इंपॉर्टेंट है कलाकार इंपॉर्टेंट है आपकी बुद्धि को आदमी कहता रहे वाह वाह वाह और आप जब सामने आए वाह वाह वाह क्या बुद्धि जिसकी बुद्धि है उसको तो साइड में कर दिया कमाल के लोगों को भाई तो ब्रह्म भगवान की जो शक्तियां हैं वो निराकार स्वरूप है अब ध्यान रखिएगा भगवान अपनी शक्तियों का जब भौतिक जगत के अंदर कंट्रोल कराते हैं तो किसे कराते हैं उनको कहते हैं परमात्मा उनको क्या कहते हैं परमात्मा परमात्मा रूप के अंदर भगवान क्या हैं? कण कण में विराजमान हैं। ध्यान रखिएगा प्रभु जी परमात्मा अब साकार आ गया परमात्मा क्या आ गए साकार स्वरूप आ गए जो लोग थोड़ा शास्त्र पढ़े हुए हैं उनको मालूम है कि परमात्मा चतुर्भुज विष्णु होते हैं परमात्मा और कोई नहीं है प्रभु जी परमात्मा चतुर्भुज विष्णु है चतुर्भुज विष्णु को ही परमात्मा कहा जाता है जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं। आजकल के नए नए नहीं, नहीं बनाए हुए नए नए लोगों ने पता नहीं क्या क्या बना दिया परमात्मा कण कण में विराजमान है यही बात ब्रह्म के बारे में भगवान ने गीता में भी कही है ब्रह्मण्यो ही के ब्रह्म की प्रतिष्ठा मुझसे है बड़ी सरल संस्कृत है ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठाहम ब्रह्म की प्रतिष्ठा किससे है मुझसे है मेरी प्रतिष्ठा ब्रह्म से नहीं है हम उल्टा चलते हैं हम क्या चलते हैं प्रभु जी उल्टा उसका मतलब भगवान या कह रहे हम का मतलब मैं मैं का मतलब कृष्ण कृष्ण साकार ब्रह्म निराकार निराकार की क्या अवस्था किससे है साकार से अब आते हैं परमात्मा हकीकत में वो तो बिल्कुल निराकार हो गया ब्रह्म अब आते हैं ब्रह्म दु तो ब्रह्म ध्यान रखिएगा ब्रह्म निराकार जरूर हो गया परंतु ब्रह्म जो है वही आध्यात्म की सारी जैसे कहते हैं ना ये घर ये पूरा बिल्डिंग किससे बनी हुई है हकीकत में देखिए मट्टी से किससे बनी बनी हुई है तो आधार इसका क्या है मट्टी क्योंकि जो उसमें स्टोन भी अगर लगाया होगा स्टोन भी किससे आया मिट्टी से आया तो बेसिस मिट्टी है तो इसी तरीके से ध्यान रखिए ब्रह्म का मतलब दिव्य अब भ्रम में ही भ्रम भी स, ब्रह्म में साकार है परंतु ब्रह्म में साकार नजर नहीं आता ब्रह्म में होते हुए भी नजर नहीं आता तो भगवान की जब मैं अवतारों के बारे में चर्चा करूंगा तो उसमें आपको और डिटेल बता दूंगा कि क्या होता है कि जैसे आप बताएं अकबर ने हिंदू धर्म के साथ क्यों कुरान को जोड़कर एक दिन लड़ाई नया बनाया उसी कथा सुनाता हूं धर्म पर सुनिएगा बड़ी अच्छी कथा है बीरबल कहता था कि भगवान कणकण में विराजमान है तो एक दिन अकबर ने कहा बीरबल से कि हे बीरबल मेरा हीरे की अंगूठी में भगवान विराजमान है उसने कहा है सिद्ध कर मुझे समय चाहिए अब बिचारे बीरबल की हालत खराब छह महीने हो गए कोर्ट तक नहीं गया क्योंकि जानता था सामने जाऊंगा पूछेंगे माँ गड़बड़ होगी उन्होंने मुझे समय देना पड़ेगा तो समय दिया ना तुझे छह महीने बाद क्या होता है कि एक छोटा सा बालक साधु वो आता है बीरबल के घर पहुंचता है और भिक्षा मांगता है तो बीरबल बाहर आता है तो बालक देखते ही पहचान जाता है क्या बात है बहुत दुखी लग रहे हो चिंतित हो क्या बात है बालक प्रॉब्लम यह है कि अकबर जी ने ऐसी बात कही है कि हीरे के अंगूठी में भगवान हर जगह व्याप्त हैं तो मुझे मालूम है परंतु मैं सिद्ध कैसे करूं कि वो हीरे की अंगूठी में है कोई बड़ी बात नहीं मुझे ले चलो बीरबल जी को विश्वास आया उन्होंने उसको लेकर कहा पहुंच गए दरबार में दरबार में जब पहुंचे तो अकबर बोलना भीरभ पता लग गया बोलते हमको तो कब से मालूम है बच्चा उत्तर दे देगा आपका तो अरे ये बच्चा ही उत्तर दे, दे देगा मेरी क्या करते हो बात आप तो बच्चे बोला दे तू उत्तर देगा नहीं हाँ तो उत्तर से पहले मुझे लस्सी चाहिए लस्सी पीऊंगा मैं लस्सी पिएगा हाँ लस्सी पीऊंगा अच्छा तेल लस्सी मंगवाते हैं लस्सी मंगवाई बोला ऐसी लस्सी थोड़ी पीता हूं मैं उन्हें क्या है मक्खन ही नहीं है बोले इसमें कैसे कह रहा तू मक्खन नहीं है ये बेस्ट क्वालिटी दूध से दही बना हुआ है मेरे अपने गौशाला से आया हुआ है इसके अंदर मक्खन है बोले तुम दिखाओ बोले तू पागल है क्या? इसको पहले क्या करना पड़ेगा मथना पड़ेगा मथने के बाद मक्खन निकलेगा तो इसी तरीके से आपके हीरे के अंगूठी में भगवान है उसको पहले भक्ति से मथना पड़ेगा तभी भगवान नजर आएंगे तब इसके और भी उसने काफी चीजें सुनाई थी परतु उसके बाद अकबर को होश आया कि ये ज्ञान तो कमाल का ज्ञान है वैसे तो बताया जाता है हमारे भृघु संहिता में निकला हुआ है कि अकबर पिछले जन्म में योगी था अलाहाबाद के अंदर परंतु गलती से एक बाल गाय की पूंछ का उसके अंदर चला गया जिसके कारण कि उसको अगला जन्म अकबर का लेना पड़ा हाँ यह कर्मों का खेल बड़ा गड़बड़ है प्रभु जी अगर कृष्ण भक्ति में नहीं जाते तो मारे गए हो जरा सी गलती भी सहन नहीं होती है बात करूंगा इस पर मैं आपको हाँ फ कितने गड़बड़ करते हो कुछ कह सोच नहीं सकते आप तो इसीलिए प्रभु जी परमात्मा जो है वो हर जगह विराजमान है सुनिए आप, आप ये बताने के बाद ना सिर्फ आप परमात्मा को जान जाओगे परंतु तो जीवन में परमात्मा कभी नहीं बोलोगे तो ये क्या कर रहे हो प्रभु जी और जो बोलेगा भी तो उसको बोलोगे यार तू बहन देर सुनते हैं देखिए है। तेरहवें अध्याय के तेईसवें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं उपदृष्टा अनुमता च भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे चाप्य उतो दे पुरुष परमात्मा के रूप में मैं सब में विराजमान हूं और उस रूप में परमात्मा के रूप में मैं क्या कर रहा हूं उपदृष्टा अनुमंता ध्यान प्रको सुनिएगा प्रभु जी उपदृष्टा का मतलब जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर मैं नजर रख रहा हूं और अनुमता का मतलब न्याय कर रहा हूं क्या कर रहा हूं मैं न्यायाधीश है आप समझिए ध्यानपूर्वक भगवान का जो परमात्मा का स्वरूप है वो काम करता है न्यायाधीश का जज का अब फिर समझिए एक व्यक्ति है ठीक है मैं हूं उदाहरण लेते हैं हम अपने को मान लें हम कोई गलती करते हैं और हमारे पिताजी जज भी हैं और पिता भी हैं और हमने गलती करी किसके सामने जाना पसंद करोगे पिता के सामने या जज के सामने हैं जी डिसाइड कर लो क्यों कुछ राहत मिलेगी कुछ राहत मिलेगी और जज के सामने जाओगे तो न्याय मिलेगा इसी तरीके से भगवान के सामने जाओगे तो पिता के सामने जा रहे हो परमात्मा के सामने जाओगे तो जज के सामने जाओगे अब आप डिसाइड करो किसके पास जाना है मैं गीता बता रहा हूं दृष्टा अनुमंता और परमात्मा के बारे में जितनी चर्चा आई है वेदों के अंदर भागवत के अंदर सब के ये बताया गया है कि परमात्मा यही देखता है गलत किया है अगर आपको नुकसान उठाना होगा तो परमात्मा अंदर से गाइड करता चल उसके साथ धंधा कर क्योंकि बेटा पिछले जन्म में तूने लूटा है इस जन्म में तू लूट लेकिन अंदर से गाइड करेगा परमात्मा लेके जाता है जज है ना इंसाफ और भगवान के सामने गलती हो गई इसे चर्चा करूंगा जब योग पे चर्चा करूंगा तो बताऊंगा आपको जब भगवान के सामने जाते हो गलती हो गई ठीक है ठीक है साइड में हो जा गलती हो गई चिंता कर क्योंकि तुम मेरे पास आया है मेरा भक्त बनकर परम परमात्मा के सामने तू गया है कैदी बनकर बेटा कैदी के रूप में तो मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वहां तो मैं जज की कुर्सी बैठा हूं इसलिए इसके बाद परमात्मा कभी नहीं बोलोगे क्योंकि किसी को भी जजमेंट नहीं चाहिए क्योंकि हम सब गलती करते हैं प्रभु जी सबको क्या चाहिए प्रसाद प्रसाद मतलब कृपा चाहिए अब वो तो सिर्फ भगवान से मिलेगी प्रभु जी तो जज के साथ बच के रहना मैं नहीं बोलता कभी प्रभु जी कितनी बड़ी भी गड़बड़ हो जाए मैं कभी परमात्मा नहीं बोलता मैं मर जाऊंगा सीधा जस्टिस में आ गया मेरे को क्यों जाना कोर्ट है प्रभु जी हमें कोर्ट नहीं जाना घर जाना है हमें क्या जाना है घर और यही ज्ञान भगवान दे रहे हैं देखिए भगवान अपने बारे में खुला बता रहे हैं कि मैं क्या करता हूं क्या बनकर अब तू डिसाइड कर तुझे क्या करना है तो भगवान का एक स्वरूप जज का भी है और एक स्वरूप पिता का भी है जो हर टाइम माफ करने में लगा हुआ है परंतु हम उनके शरण में जाना ही नहीं जाते। जब भी मुझे कई बार परमात्मा अरे मैंने भईये मत बोला कर ये शब्द बहुत डर लगता है भाई कि तेरे साथ मैं भी कहीं कटियारे में उन्हें खड़ा हो जाऊं जाके भगवान बोल दिया कर उसमें कृपा मिल जाएगी तो इसीलिए प्रभु जी ये चीज ध्यान रखिएगा और इनके बारे में और चर्चा करूंगा कि कैसे परमात्मा के रूप में जजमेंट करते हैं और भक्ति के रूप में कितना जबरदस्त पक्षपात करते हैं भगवान आपको क्योंकि भगवान पक्षपाती हाँ प्रभु जी ये गीता ही कह रही है परंतु चक्कर क्या है गीता आपने ना कभी भक्तों के द्वारा लिखित और भक्तों के मुख से नहीं सुनी प्रॉब्लम ये हो गई आपने जितनी सुनी है आज 99 परसेंट जो लोग बोल रहे हैं ना प्रभु जी ये सारे परमात्मावादी हैं ये मरवाएंगे अपने को भी और दूसरों को भी ये भगवान की शरण में तो लेके नहीं जाते परमात्मा की शरण में फंसा देते हैं तो इसीलिए चाहे वो भागवत वाच रहा हो नहीं तो पता नहीं और तो कुछ क्या क्या वाचते हैं मुझे खुद नहीं पता कहाँ से वाच के लाते हैं मोदी जी को ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा क्योंकि हमारे को तो मैं तो सुनता भी नहीं प्रभु जी मैं तो सुनता भी नहीं मैं सही बताऊं आपको शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जो भक्त नहीं है उसके मुख से सुनोगे तो चेतना अशुद्ध हो जाएगी क्योंकि भक्त के सिवाय बाकी लोग आपको भगवान से दूर ले जाएंगे या तो भगवान बना देंगे या भगवान बनाने के चक्कर में रहेंगे दास बनाने के लिए कोई भी नहीं रहेगा और जबकि हमें बनना क्या है दास तो बाप रे हाँ जब ही मैं सोच रहा हूँ चलिए आज का तो इधर वो करेंगे कल कल मैं थोड़ी थोड़ा टाइम लूँगा क्योंकि मैं थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा पीछे चल रहा हूँ नहीं तो अपने को लास्ट डे में कहीं ग्यारह न बज जाए रात के तो क्योंकि लास्ट डे सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे ना पूरा पूर्व जी चौबीस घंटे आप कैसे भक्ति कर सकते हो नहीं कर पाओगे क्योंकि जब तक आपको कहक नहीं आएगा आप कविता नहीं लिख सकते खा खा जानने और जो आखिरी बताने वाला कविता बताने वाला मैं आपको गीता का सार तो इसलिए कोशिश करेंगे हरे कृष्ण में हरे का अर्थ राधा है तो हरे राम में हरे का क्या अर्थ है हरे राम में देखिए ध्यान रखिएगा जब मैं कल अवतारों में चर्चा करूंगा तो इसमें आप समझ जाओगे रामचंद्र जी कृष्ण विष्णु नारायण नरसिंह देव वरा वामन इनमें आपस में तत्व का कोई भेद नहीं है इसमें सिर्फ किसका भेद है लीला भेद है लीला का भेद है तो जो राम के भक्त हैं वो हरे को सीता माने हम कृष्ण भक्त हैं इसलिए राम को रमन मानते हैं राम शब्द को कहां से लिया रमन तो राधा रमन तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण जो करते हैं कई शुरू में भक्ति करने की चेष्टा के अंदर क्योंकि बलराम जी को आदिगुरु कहा गया है वो राम को बलराम जी भी मानते हैं वहाँ हरे को बलराम जी की भी अपनी गोपियाँ ध्यान रखिएगा बलराम जी की अपनी अलग गोपियाँ हैं और कृष्ण भगवान की अपनी अलग गोपियाँ हैं तो उसमें और सबकी अपनी शक्तियाँ हैं हरे जो है वो शक्ति को बोध कर रहा है और शक्तियों में श्रेष्ठ है राधा रानी सारी शक्तियों की उत्पत्ति राधा रानी से हुई हैं ये विषय नहीं है अभी चर्चा करने का परंतु तो आपको थोड़ा सा जितना टच कर सकूंगा उतना टच करूंगा क्योंकि राधे राधे रानी राधा रानी का विषय मैंने बताया था शुरू में भी आज वो पीएचडी का स्टडी है मतलब पीएचडी ज्ञान है अध्यात्म का राधा कृष्ण की जो चर्चा है परंतु तो थोभी थोड़ा बात समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको जितना मैं समझा सकूँ आगे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि जो पुरुष मेरे तत्व ज्ञान को जान जाता है वह कर्म बंधन में नहीं बनता तो वह तत्व ज्ञान क्या है यही बता रहा हूँ यही तत्व ज्ञान बता रहा हूँ परंतु सीधा आप अगर कि दूसरे अध्या, पहले अध्याय से मैं जंप करके अट्ठारह पहुंच जाऊं तो उसमें क्या होगा प्रभु जी मैं तो नहीं गिरूंगा क्योंकि मैं तो दूसरा तीसरा चौथा करके गया आप ही ऑनधे मुंह गिरोगे क्योंकि अगर पहली सीढ़ी से सीधा दसवीं सीढ़ी पर कूदना चाहोगे तो क्या होगा प्रभु जी तो ये तत्व ज्ञान की चर्चा हो रही है बताया ना पांच चीज़ों को तत्व बताया गया ट्रुथ भगवान जीव प्रिकृति काल कर्म ईश्वर ये पांच चीजों को बताया गया तत्व तो इन तत्वों को ज्ञान ही दे रहे हैं आपको क्योंकि भगवान ने कहा है जन्म कर्म चम दिव्य में योति तत्वता त्वक्ता देहमर्माती कि जो इस बात को जान जाता है मेरे तत्व को जान जाता है सही तरीके से उसको दोबारा जन्म नहीं होता तो सब तत्व को सही से जानने का मतलब ये, इन पांच को जानना हाँ जी भगवान ने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो वह योग शक्ति क्या है भगवान की कोई योग फोग शक्ति नहीं उनकी शक्ति होती है जो भी इस्तेमाल करना चाहे आप उसको योग नाम दे या कोई नाम दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान शक्ति से पूर्ण है अर्जुन ने इच्छा करी परंतु वो स्वरूप को बता दिया गया साफ घोर स्वरूप है क्योंकि भक्त को देखते डर आ गया भक्त को देखते ही डर आ गया और जिस स्वरूप को देख के डर आ जाए वो असली में भगवान का स्वरूप नहीं हो सकता भगवान का स्वरूप तो वो होता है जिसको देखकर दिल में सारे भय खत्म हो जाएँ जबकि अर्जुन के मन में ये आया इसलिए भागवत कहती है कि भगवान का जो ये विश्व रूप है ये भौतिक है या आध्यात्मिक नहीं है भगवान पूर्ण है इसलिए उनका एक भौतिक स्वरूप भी होना चाहिए और आध्यात्मिक स्वरूप भी होना चाहिए आगे भगवान की भक्ति के क्या लक्षण हैं भगवान की भक्ति के लक्षण क्या है आखिरी तक समझ जाओगे सातवें दिन धन्यवाद धन्यवाद श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय श्री श्री राधा गोप्रेष्ठ की जय श्री श्री की जय शिल प्रभुपाद की जय आप सब भक्तों की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो